थोड़ा आराम से समझते हैं क्योंकि काफी काफी दिनों से जो कुछ भी हमारे भ्रम थे मैंने पहले कहा सारे भ्रम का मूल जो है वो अस्तित्व को लेकर ही है उसको कम कर दीजिएगा वोल्टेज ऊपर नीचे होने से भी दिक्कत है सारा क्या हुआ ये हेलो ठीक है भैया यार ये इसमें क्यों नहीं आता है इसको देखो जरा इसमें इसको आता ही नहीं ठीक है। हाँ बस ठीक है हाँ चलिए आराम आराम से समझते हैं क्योंकि ये जगह पारगामी है पारगामिता से जैसे ये जो पेन है क्योंकि ये जगह पारगामी है और जितनी इसकी सीमा है उतने तक ये जगह इसको हमेशा प्राप्त है या नहीं जैसे यहां चला जाए तो भी प्राप्त है यहां चला गया तो भी तो पारगामी होने से हर इकाई को यह प्राप्त है क्या है पारगामी होने से ये सभी इकाई को प्राप्त है इसको प्राप्त करना है क्या जो पहले से प्राप्त है उसको क्या प्राप्त करें जो पहले से है प्राप्त है इसको क्या प्राप्त करेंगे प्राप्त वस्तु को समझना है किसने कहा है हा जी प्राप्त वस्तु को समझना है प्राप्त को प्राप्त करना है प्राप्त ना व्यापक हमको प्राप्त है उसको प्राप्त नहीं करना है समझना है एक छोटी सी और बात करते हैं प्रकृति में दो तरह की प्रकृति है एक जड़ है चैतन्य है चैतन्य को हमने कहा मैं, मैं में अगर देखेंगे तो मन है वृत्ति है चित्त है बुद्धि, आत्मा है। सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो मैं में है वो क्या है आत्मा तो मैं में जो सबसे छोटी इकाई सूक्ष्म इकाई आत्मा है जड़ से सूक्ष्म चैतन्य है चैतन्य में सबसे सूक्ष्म कौन है आत्मा तो प्रकृति में जो सबसे छोटी सी छोटी चीज है उसको कहते हैं इकाई के मतलब सूक्ष्म रूप को कह रहे हैं सूक्ष्मतम क्या है आत्मा और ये जो व्यापक है ये व्यापक उस आत्मा से भी अति सूक्ष्म है उससे अधिक सूक्ष्म कुछ हो नहीं सकता तो जब कोई कोई भी टर्म को हम बात करते हैं जिससे जिससे नीचे कुछ नहीं हो सकता जिससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता उसको हम लोग एब्सुलूट बोलते हैं परम बोलते हैं तो चूंकि आत्मा से भी ये सूक्ष्म है इसीलिए इसको परमात्मा कहते हैं आत्मा से सूक्ष्म होने के कारण इसको परमात्मा कहते हैं पारगामी है, पार है इसलिए प्राप्त है पारदर्शी होने के कारण ज्ञान कहते हैं आकार नहीं होने से इसको निराकार कहते हैं यह अपने में पूर्ण होने से कंप्लीट है इसमें जोड़ा नहीं जा सकता घटा नहीं जा सकता इसको पूर्ण कहते हैं आ, असीम कहते हैं शून्य कहते हैं व्यापक कहते हैं साम्य कहते हैं <coughs> इसको आप और हम लोग समझ सकते हैं इतने तमाम शब्दों से जो कुछ भी आदिकाल से आप सुनते आ रहे थे उससे बात समझ में आ रही थी नहीं, नहीं। आज हमको बात समझ में आ रही है या नहीं, नहीं आ रही है इसको बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है देखिए ज्ञान शिक्षा के महत्व देखिए है ना शिक्षा का महत्व है कि एक आदमी सालों साल अनुसंधान करके कोई चीज को पहचानता है और बड़ी आसानी से यदि वो शिक्षा में डाल दी जाए तो दूसरा मानव बिना किसी मेहनत के पकौड़े खाते हुए समोसा खाते हुए दलिया खाते हुए उन्हीं सब बातों को आसानी से समझ सकता है, है कोई देन शिक्षा का चलिए और समझते आगे उसको निकाल देते तो ये समझ में आ गया यहां पर हम लोग बात करेंगे तो प्रकृति में दो तरह की चीजें हमको दिखाई देती है है ना कई सारी शक्तियां हमको दिखाई देती है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जैसे हम बात करेंगे ऊषमा जैसे हम बात करेंगे ध्वनि है ना ये सारा हम बात करते हैं ये सारी चीजें प्रकृति में ये ऊर्जा है या नहीं? इसको बोलते हैं सापेक्ष ऊर्जा प्रकृति में कौन सी ऊर्जा है सापेक्ष का क्या मतलब होता है रिलेटिव जैसे परमाणु के कोई डरना मत है, है परमाणु के क्रियाशील रहने पर तीन तरह की सापेक्ष शक्ति उदय होती है परमाणु क्रियाशील हुआ क्रियाशील रहता है हुआ क्या रहता है ये? तो परमाणु परमाणु जो क्रियाशील रहता है उसके कारण तीन शक्तियां सापेक्ष शक्ति उदय होती है कौन कौन सी मैग्नेटिज्म है ना जी आइए भैया तो मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं चुंबकीता चुंबक नाम की शक्ति कहां से उदय हुई परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिलकर जो कुछ भी दौड़ भाग करते रहते हैं ये जो क्रियाशीलता उसमें होती है उसके कारण परमाणु में चुंबकीय बल पैदा होता है।, है ना उसी चुंबक की धारा को यदि आप काट देते हो तो उसको विद्युत कहते हैं ठीक है परमाणु के क्रियाशील रहने से परमाणु में है ना आकर्षण बल ये मैग्नेटिज्म ये क्या चीज है आकर्षण बल ये, ये इसको कोई कौन खेच रहा है क्या मतलब इसका कि इसके अंदर धरती के अंदर जो परमाणु है और इसके अंदर जो परमाणु है इस परमाणु में भी आकर्षण बल है ये धरती के अंदर जो परमाणु उसके अंदर भी आकर्षण बल है और इन आकर्षण बल में ये वस्तु का आकर्षण बल ज्यादा है यह वस्तु आकर्षित का आकर्षण बल है कम, कम है क्योंकि इसकी साइज छोटी है तो छोटी वस्तु बड़ी वस्तु के साथ आकर्षित होती है मतलब बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को आकर्षित कर लेती है इसका नाम हमने दिया है गुरुत्वाकर्षण बल ठीक <coughs> है ना तो परमाणु के क्रियाशील होने पर तीन तरह के बल जो है वो प्रकट होते हैं पहला बल है चुंबकीय बल उस चुंबकीय धारा को अब ये चुंबक की बल आप देखोगे पूरी धरती में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता जिसको आप नॉर्थ साउथ के नाम से जानते हो है ना उस नॉर्थ साउथ धारा को यदि आप काटते हो उसको हम कोई टेक्निकल टेक्नोलॉजी लगा देते हैं वो पहले से ही है टेक्नोलॉजी वो जब भी चुंबकीय धारा विखंडित होती है टूटती है उसको बोलते हैं विद्युत धारा क्या कहते हैं उसको विद्युत धारा तो एक ऊर्जा बनी जिसको हम बोल सापेक्ष ऊर्जा उसको हम कह रहे हैं चुंबक और चुंबक से निकल के आया विद्युत इसलिए आसानी से चुंबक से विद्युत बनाओ विद्युत से चुंबक बनाते हैं अपन कोई बड़ी चीज नहीं है है ना दूसरा परमाणु में ये जो क्रियाशीलता रात दिन हो रही है उसके कारण परमाणु में दूसरा काम हुआ ध्वनि क्या चीज हो गई ध्वनि तो सापेक्ष शक्ति में दूसरी शक्ति बनी ध्वनि ये जो ध्वनि बजरी सुंदर सी इसका मूल क्या है परमाणु की क्रियाशीलता तीसरी तीसरी क्या चीज बनी उष्मा तो प्रकृति में सापेक्ष शक्तियां हैं है ना जो कि परमाणु के क्रियाशीलता के कारण होता है अब कोई यह पूछे परमाणु को कौन सी ऊर्जा मिल रही है जिससे वो क्रियाशील हो रहा है तो परमाणु को जो ऊर्जा प्राप्त है क्या चीज परमाणु को प्राप्त है यह जो जगह है यह पारगामी है और यह प्राप्त है इसी को कहा यह एक प्रकार की ऊर्जा है और यह ऊर्जा किस प्रकार की है निरपेक्ष ऊर्जा <स्थ> मतलब इसके पैदा होने का कारण है जिन ऊर्जा के पैदा होने का कारण हम को समझ पाते हैं है ना उसको बोलते हैं सापेक्ष ऊर्जा और जो पैदा है ही पैदा होती नहीं है जिसके पैदा होने का कोई कारण नहीं है वो अस्तित्व की ऊर्जा है उसको हम कह रहे हैं व्यापक है और ये व्यापक सभी इकाइयों को प्राप्त है ये ऊर्जा के रूप में सबको प्राप्त है ऊर्जा के रूप में ये सबको प्राप्त है हर परमाणु इसी ऊर्जा से क्रियाशील है हर परमाणु मिलकर अणु बनाता है वो अणु भी इसी ऊर्जा से क्रियाशील है और हर अणु मिलकर एक अणु की रचना बनाते हैं और जैसे धरती धरती जैसी एक बड़ी सी इकाई रचना बनी और ये पूरी धरती भी किस ऊर्जा से दौड़ रही है इसके लिए सप्लाई कहां से है ये व्यापक ऊर्जा जो है ये इसको प्राप्ति है ये व्यापक अपने आप में जिसको हम खाली खाली बोल रहे थे ये खाली नहीं है अपने आप में ये ऊर्जा है साम्य ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा साम्य ऊर्जा है और इस ऊर्जा में हम सभी इकाइया सभी इकाई सभी परमाणु सभी ग्रह गोल सभी कोशिकाएं सभी जानवर सभी पत्थर है ना ये सारे के सारे इस ऊर्जा में ही हैं और ये ऊर्जा पारगामी है पारगामी होने से सभी इकाइयों को यह प्राप्ति ही रहती है यहाँ पे खड़ा तो भी प्राप्त रहती है यहां चला जाऊं तो भी प्राप्त रहती है क्योंकि ये पारगामी है हमारे जगह बदल देने से स्थान बदलने से ये ऊर्जा का ऊर्जा बदल जाता है ऐसा नहीं है ये ऊर्जा सदा सदा पारगामी होने से हमको प्राप्त ही रहती है ये बात समझ में आई तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कौन घुमा रहा है घुमा रहा ऐसा नहीं है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन जो है परमाणु खुद है वो उस ऊर्जा मैं है ऊर्जा में है ऊर्जा म वो वो उसको बोलते तो घूम ऐसा नहीं है ऊर्जा को पाकर ऊर्जा को पाकर इकाई अपने में बल संपन्न होती है पोटेंशियल आता है पोटेंशियल और उस पोटेंशियलिटी के कारण वो क्रियाशील रहती है तो व्यापक हमको ऊर्जित करता नहीं है हम सब व्यापक में ऊर्जित रहते हैं उर्जित हैं इसीलिए कहा ज्ञान स्वयं में कोई क्रिया नहीं है बल्कि सभी क्रियाओं का जो आधार है वो क्या है वो ज्ञान है ये बात समझ में आई ज्ञान स्वयं क्रिया नहीं है ये साम्य है है ना ये निरपेक्ष है इस ऊर्जा के भंडार में इस ऊर्जा में हम सभी इकाइया डूबे हुए हैं भीगे हुए हैं घिरे हुए हैं एक शब्द है उसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये ये आ, हम हमारे आर पार रहने से हम कहीं भी चले जाएं ये ऊर्जा का भंडार में ही रहते हैं तो इस प्रकार से सभी इकाइया इस परमात्मा रूपी ऊर्जा जिसको हम कह रहे हैं निरपेक्ष ऊर्जा हम सभी को प्राप्त है उसी से हम सभी प्रेरित है और क्रियाशील है कोई अगरबत्ती लगाए तो भी प्रेरित है और कोई अगरबत्ती ना लगाए तो भी प्रेरित है हमारे अगरबत्ती लगाने से ये कभी सुखी नहीं होता और नहीं लगाने से ये कभी नाराज भी नहीं होता है ना और ये हमको प्राप्त नहीं करना है ये तो प्राप्त है ठीक है दूसरी बात देखें एक और शब्द का उपयोग हम करते हैं ये जो ऊर्जा है अब ये जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति दोनों को प्राप्त है कितनी तरह की प्रकृति है एक जड़ है और एक चैतन्य प्रकृति है जड़ को जी जो प्राप्त है तो जड़ इससे क्रियाशील रहता है क्या रहता है तो सारी जड़ प्रकृति को ये जो परमात्मा प्राप्त है साम्य ऊर्जा प्राप्त है निरपेक्ष शक्ति प्राप्त है इससे जड़ प्रकृति क्रियाशील रहती है परमाणु क्रियाशील रहता है प्राण का क्रियाशील रहती है ये घर भी ये मकान भी है लाइट भी है सब क्रियाशील इसीलिए है क्योंकि इसको ऊर्जा प्राप्त है चैतन्य प्रगति मतलब मैं मैं इस ऊर्जा को प्राप्त करके क्या करता हूं मैं सोचता हूं है ना इच्छा करता हूं विचार करता हूं मेरे में ये इच्छा विचार आशा के रूप में इसी ऊर्जा से मैं ये इच्छा आशा विचार कर पाता हूं है ना ये बात समझ में आई इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं क्योंकि आप सोचने के लिए कुछ भी नहीं खाते हैं। आपको इच्छा करने के लिए कोई टॉनिक नहीं चाहिए जबकि आपको यह समझ में आता है कि क्रिया अगर हो रही है तो उसके पीछे ऊर्जा अनिवार्य है क्रिया हमको दिखाई देती है आंख से भी दिखाई देती है है ना ऊर्जा हमको समझ में आती है क्या कह रहे हैं ऊर्जा का अनुभव होता है क्रिया का अध्ययन होता है लिख लो क्रिया का अध्ययन ऊर्जा का अनुभव ये जैसे इसके पीछे भी एक ऊर्जा है लाइट जल रही है ये ध्वनि का यंत्र लगाएं, इसके पीछे भी ऊर्जा है वो ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देती है, है ना ऊर्जा के आधार पर क्रियाएं आपको दिखाई देती है कान में आवाज पड़ रही है प्रकाश इससे उजाला आ रहा है पंखा घूम रहा है तो क्रियाएं क्रिया का अध्ययन होता है क्रिया कौन है प्रकृति अपने आप में क्रिया है प्रकृति क्या है क्रिया दो तरह की क्रिया एक जड़ क्रिया और एक चैतन्य क्रिया तो जड़ क्रिया का भी अध्ययन करेंगे चैतन्य क्रिया का भी अध्ययन करते हैं दोनों क्रियाओं का अध्ययन कराया जाता है यहाँ पर जो कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं जिसको हम लोग एजुकेशन का कंटेंट कह रहे हैं आनंद भैया बताइए कुछ खास आते आपके साथ मित्र है उनको नमस्ते आपकी भी काम की चीजें आज नहीं तो कल कोई दिक्कत नहीं तो जड़ क्रियाएं और चैतन्य क्रियाएं दोनों का हम अध्ययन कर सकते हैं यह बनता है एजुकेशन का कंटेंट एजुकेशन का कंटेंट क्या बनेगा भाई कहां से लाएंगे हम जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति एक निश्चित क्रिया करती हैं है ना उन सारी क्रियाओं का अध्ययन कराया जा सकता है अध्यापन कराया जा सकता है इसको बोलते हैं शिक्षा की वस्तु अब बज गया कौन व्यापक है ना उसका अनुभव क्या जाता है क्या क्या जाता है तो मानव में जड़ क्रिया चेतन क्रिया इसको जब अध्ययन करते हैं तो यह जो ऊर्जा है इस ऊर्जा का स्वरूप भी हमको धीरे धीरे उजागर होता है और, और अनुभव जिसको हम कह रहे हैं कंटेंट तर्क व्यवहार और तत्व तक जाने की बात हम कर रहे थे तो तत्व रूप में ये दो तत्व हैं, है ना इन दोनों का साथ साथ होने को हम आगे अनुभव करते हैं उसको आगे हम चलते हैं अभी एक और छोटी सी बात कहते हैं कि जैसे ऐश्वर्य किसको कहते हैं हम ऐश्वर्य है। ये, ये संसार में देखो तो पानी है चिड़िया है आसमान है है ना एक हमको बड़ा भव्यता दिखाई देती दिखा है ऐश्वर्य दिखाई देता है ना सारी प्रकृति क्या है ऐश्वर्य है प्रकृति क्या है ऐश्वर्य और ये ऐश्वर्य हमको कहां दिखाई देता है खाली जगह में दिखाई देता है पारदर्शी में दिखाई देता है ऐश्वर्य जिसमें दिखाई देता है उसका नाम ईश्वर है लेकिन ये अपने आप में व्यापक है शून्य है साम्य है पूर्ण है निराकार है असीम है पारगामी है पारदर्शी है परमात्मा है निरपेक्ष है ये कोई क्रिया नहीं है इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया ऐसा नहीं है बल्कि सभी क्रियाओं का आधार है अब क्रियाओं में क्या हो रहा है इसको समझने के बाद हाँ जी और ये सबको प्राप्त है और जोर से बोलता हूं ये सब कोई प्राप्त है इसको प्राप्त नहीं करना है प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की कामना और प्रयास क्या है है ना कुल मिला के अज्ञानता ही है प्राप्त वस्तु का अध्ययन करेंगे अनुभव करेंगे तो आप प्राप्त को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पूरे एक्सरसाइज का क्या निकल गया है? सार प्राप्त वस्तु का लिखो प्राप्त के अनुभव से प्राप्त के अनुभव से अप्राप्त को प्राप्त किया जा सकता है तो प्राप्त का अनुभव अप्राप्त yeah. क्या है समाधान समृद्धि अभयता और सहअस्तित्व है ना समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व जो मानवीय लक्ष्य है ये हमारे को प्राप्त करना है हर मानव को प्राप्त करना है ईश्वर हमको प्राप्ति है प्रकृति हमको प्राप्ति है प्रकृति में एक नियम है संगीत है व्यवस्था है वो सब हमको प्राप्ति है तो प्राप्त का अनुभव और प्राप्ति को प्राप्त करना है ईश्वर को हमको प्राप्त नहीं करना है बल्कि वो प्राप्ति है सामान को हमको प्राप्त नहीं करना है वो तो प्राप्ति है ये पूरी प्रकृति हमको प्राप्त है है ना खाली इतना ही है कि हमारे को अपने में समाधान संपन्न होना है सुख संपन्न होना है समृद्धि संपन्न होना है ये बात समझ में आ <ninth vegetarian> ये बात समझ में आ गई हा जी हाजी चेतना आप में है महाराज चेतना के पीछे जो ऊर्जा है उसको हम व्यापक कह रहे हैं ज्ञान कह रहे हैं चेतना कह सकते हैं चैतन्य में जो ऊर्जा है उसको चेतना कहते हैं है ना दोनों मिलकर आप में चेतना आता है आप जगते हो ऐसा कुछ होता है ठीक तो चैतन्य धन ऊर्जा बराबर चेतना चैतन्य धन ऊर्जा बराबर चेतना चेतना का अनुभव कर दिया तो मानव चेतना चेतना का अनुभव नहीं हो पाया तो जीव चेतना तो जीव चेतना और मानव चेतना में अंतर क्या है आपको समझ में आएगा जीव चेतना का मतलब है कि हम चेतना में रहते हुए भी हम चैतन्य हैं, लेकिन इस चेतना का अनुभव नहीं हुआ समझ नहीं बना तो हम जीव चेतना में जीते एनिमल कॉन्शियसनेस अपने आपको शरीर मान के चलते चेतना का अनुभव हो गया चैतन्य को चेतना का अनुभव हो गया तो मानव चेतना एकदम साफ साफ कार्यक्रम वही ईश्वर है सहज प्राप्त का मतलब क्या सहज प्राप्त का मतलब क्या हाँ वो प्राप्त ऐसा नहीं कि सहज में हमको ये अन्याय मिला है सरकार मिली है ये सहज नहीं है ये सब सब असहज है ये सब आप अप्राकृतिक है, है ना तो सहज का मतलब ये जो अस्तित्व सहज है अस्तित्व में जो है ठीक हा तो ऐश्वर्य प्रकृति ऐश्वर्य है और यह व्यापक इंगित होता है जिसमें ऐश्वर्य ई का मतलब होता है इंगित होना तो जिसमें सारा ऐश्वर्य हमको दिखाई देता है मैं आपको काय में दिखाई देता हूं यह ईश्वर में ही मैं आपको दिखाई देता हूं यह सारी कहानी को समझ में आ गई है ना और हम क्या हैं प्रकृति है प्रकृति ऐश्वर्य यदि समाधान संपन्न आदमी हो तो ऐश्वर्य और नहीं तो समस्या संपन्न हो तो ऐश्वर्य ठीक ये बात समझ में आई अब बहुत सारे प्रश्न बचे हैं छोटे मोटे कि जड़ चैतन्य कैसे हुआ फिर ये चार अवस्थाओं में ये ये विकास कैसे हुआ और आगे विकास होके पहुंचना कहा है उसके मुद्दे को समझना बचा है है ना जी इसी पर आगे बढ़े इससे जुड़ा मुद्दा तो बात करो नहीं तो टाइम कम पड़ेगा हाँ अभी इस पे उस मुद्दे को ले नहीं रहे छोड़िए थोड़ी देर के लिए हाँ जगह के अंदर हाँ क्यों कह रहे हैं देखिए है। कोई भी भाषा कोई एट्रीव्यूट को बताती है किसको बताती है एट्रीब्यूट को बता रही है जैसे ये निराकार है इसका कोई आकार नहीं है इसलिए निराकार कह रहे हैं इसको छोटा नहीं किया जा सकता इसको लंबा नहीं किया जा सकता इसको जोड़ा नहीं जा सकता इसलिए पूर्ण कह रहे हैं इसकी कोई बाउंड्री नहीं है इसलिए असीम है इसमें कोई चार्ज नहीं है इसलिए निरावेशित है यह हर जगह इसलिए व्यापक है ये अपने आप में कुछ करता नहीं ऊर्जा करता कुछ नहीं है ऊर्जा में इकाइयाँ क्रियाशील रहती हैं तो ऊर्जा शून्य है वो खुद कुछ नहीं करता है ना न करवाता है ये जो ईश्वर है ना ये करता है ना ये करवाता है बल्कि सभी क्रियाओं का ये आधार है जैसे अभी यह हाथ इधर से इधर होता है किसके कहने से होता है मैं, की, मैं, की के। मैं के कहने से मैं को सोचने समझने की ताकत कहां से है वो व्यापक में होने से ही है अब मैं मैं, मैं अगर गलत निर्णय हो गया तो यह हाथ मारने के लिए उठ सकता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है मैं हों के व्यापक मैं ही जिम्मेदार हूं और यही हाथ किसी को पालने के लिए उठ सकता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है अब मैं कैसे निर्णय कर रहा हूं मेरी स्वतंत्रता है एक तरीके से निर्णय करता हूं मैं सुखी रहता हूं एक तरीके से मैं निर्णय करता हूं, मैं दुखी रहता हूं। आपकी च्वाइस आपको जैसे निर्णय कर रहा हूं यह व्यापक आपको नहीं बोलता कि ऐसे निर्णय कर कई लोग बोलते हैं अब ईश्वर की इच्छा होगी तो मैं दोबारा मिलूंगा ईश्वर की इच्छा से आपने आया आया नहीं हो यहां पर आपने जब इच्छा करी अपने घर वालों को बोली फिर बस में बैठते थे ड्राइवर को बोली कि इंदौर ले चल इंदौर है ना तो आपकी इच्छा से आप यहां आए ईश्वर की इच्छा इसमें कुछ नहीं करती है है ना ईश्वर में हम सब हैं, तो हमारे को इच्छा करने की ताकत है हम चाहें तो हम चाहें तो न्याय की इच्छा करें हम चाहें तो अन्याय की इच्छा करें ठीक है ना ये बात <laughs> इतना ही होता है कि अन्याय की इच्छा करके हम सुखी नहीं रहते हैं न्याय की इच्छा सोचकर हम सुखी होते हैं यह समझ में आया ये समझ में आया तो परमात्मा आपसे कुछ करवा रहा है ऐसा नहीं है इस सारे करने का अधिकारी कौन है आप और आपकी समझ यदि हम पूरे अस्तित्व की व्यवस्था को नहीं समझे तो हम गलत सलत निर्णय करते हैं दुखी रहते हैं और लोगों को दुखी करते रहते हैं यदि हम अस्तित्व की व्यवस्था को समझ गए तो हम सही निर्णय करते हैं खुद सुखी रहते हैं और दूसरे को सुखी होने में सहयोग करते हैं है ना इसमें ईश्वर का कोई इच्छा समाया हुआ इच्छा नाम की क्रिया किसमें हो रही है मैं में में होती है इच्छा नाम की क्रिया किसमें है सारी क्रिया किसमें है प्रकृति में है इसमें कोई क्रिया ही नहीं है ये क्रिया शून्य है क्रिया शून्य होने से इसको शून्य कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि यह है ही नहीं अभी तक तो क्या क्रियाओं के आधार पर ही हम चीजों को देख पाए क्योंकि क्रियाएं संवेदनाओं की पकड़ में आती है ध्यान से सुनिए क्रियाएं संवेदनाओं की पकड़ में आती है इस संवेदनाओं से इसको पकड़ा नहीं जा सकता समझा नहीं जा सकता क्रियाएं संवेदना के पकड़ में आती है तो प्रकृति का एक भाग हम इन सेंसेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कौन सा एक भाग रूप और गुण वाला भाग स्वभाव धर्म का भाग हमको पकड़ में वहां पर नहीं आने वाला क्यों क्योंकि जब तक ऊर्जा को हम समझेंगे नहीं अस्तित्व हमको पूरा समझ में आता नहीं है तब तक प्रकृति का अस्तित्व भी समझ में आता नहीं है तो दूसरा जो भाग है ये अनुभव का कंटेंट है।, है ना इसी को अनुसंधान विधि से ज्ञान विधि से पाया जाता है और इसी को शिक्षा विधि से वापस भी डिलीवर किया जा सकता है ये कुल मिलाकर इसमें करने वाली और होने वाली बात है यो परमात्मा ये समझ में है पॉइंट वो परमात्मा वाला तो पॉइंट रह गया है परमात्मा वाला पॉइंट इसलिए कहीं नहीं रह गया महाराज जड़ में जैसे ये धरती अपने आप हाँ में जड़ वस्तु है। इसका अगर हम छोटा भाग देखें सबसे छोटा भाग क्या है परमाणु है परमाणु में सबसे छोटा भाग देखेंगे तो चैतन्य परमाणु है और चैतन्य में सबसे छोटा भाग देखेंगे तो आत्मा है किसी भी परमाणु में सबसे छोटा न्यूक्लियस न्यूक्लियस मतलब आत्मा परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है ना वो न्यूक्लियस सबसे छोटी चीज है बाकी उसका ऑर्बिट उससे बड़ा और उसके आगे दूसरा ऑर्बिट उससे बड़ा है ना ये जितने ऑर्बिट हैं और बड़े से बड़ा है ठीक तो, तो चैतन्य में सबसे छोटी चीज है वो न्यूक्लियस है वो परमाणु वह आत्मा है और उससे भी छोटी चीज जो उस आत्मा में भी घुसी रहती है छोटे होने के अर्थ में इसको कह रहे हैं परमात्मा सूक्ष्मतम होने से आत्मा से भी सूक्ष्म होने के कारण इसको टेम्परिचर। परम आत्मा कहते जैसे बोलता है ना टेम्परेचर और एप्सुलट टेम्परेचर परम टेम्परेचर क्या है ज्ञान और परम ज्ञान क्या होता है <coughs> ये ज्ञान है और जब मानव इसको समझता है तो उसको परम ज्ञान कहते हैं उसको आगे हम समझते हैं यहां तक जितनी बात हुई ठीक से बैठ रही है कंक्लूजन में कहा पहुंचने की जरूरत है कंक्लूजन में यहाँ पहुंचने की जरूरत है कि सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए ऊर्जा जड़ प्रकृति को भी प्राप्त है चैतन्य प्रकृति को प्राप्त है जड़ प्रकृति इस ऊर्जा को प्राप्त करके क्रियाशील है ये जो परमाणु है परमाणु से जुड़ता रहता है रात दिन काम करते रहते हैं इसको कौन बैटरी सप्लाई करते रहते हैं आज तक विज्ञान में इसका कोई उत्तर नहीं है अध्यात्म में इससे कई तरीके से उत्तर दिए गए है ना लेकिन ठीक से वो परंपरा में अभी आ नहीं पा रहे एजुकेशन में आई हो ठीक तो अभी इस अनुसंधान में ये चीजें और अच्छे से खुलासा हो गई ये समझ में आया कि ये ये ईश्वर जो है ये व्यापक है हर इकाई को प्राप्त है और ये ऊर्जा के रूप में है केवल तो ये ऊर्जा के रूप में प्राप्त होने से सभी इकाइया इसको पाकर क्रियाशील है जड़ प्रकृति इसको कार्य करने की क्रिया और चेतन प्रकृति इसको इच्छा विचार आशा करने की क्रिया के रूप में देखता ही है बात समझ में आ गई आप उसी ऊर्जा से क्रियाशील हो जिससे आप क्रियाशील हो अब उसी का अनुभव करना है जागृति का मतलब क्या निकला जिस ऊर्जा से हम क्रियाशील हैं केवल उस क्रिया उस ऊर्जा का अनुभव होना है।, है ना एक अनुसंधान विधि से अनुभव होना है और एक शोध विधि से होना है अनुसंधान विधि से जो अनुभव होता है उसकी परंपरा शिक्षा विधि से बनती है तो शिक्षा पूर्वक ये विचार ट्रांसफर होता है और ये एक अनुभव की तरफ जाता है और एक व्यवहार की तरफ जाता है ये बात हमको समझ में आ सकती है चलो बच्चा लोगों नमस्ते बाय बाय ये बात समझ में आई यहाँ तक कोई दिक्कत चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं उसको आत्मा प्रकृति का अंश है अंश है, कि आत्मा जो है का नहीं ऐसा आत्मा प्रकृति की का भाग है सारी प्रकृति परमात्मा में ही है आप बोलते हो कि मंदिर में भगवान है हम कहते हैं कि भगवान में मंदिर है बड़ा, आत्मा की बड़ा।, बड़ा छोटा चक्कर आपके पास जाता नहीं है समझने की बात है सूक्ष्म और सूक्ष्मतम ये ठीक बात इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है कोई है ना सूक्ष्म देखिए मैं क्या हूं ये भी समझ लीजिए है ना ये परमाणु की रचना है ये जो बाहर का ऑर्बिट है इसको मन कहते हैं ये सेकंड ऑर्बिट इसको वृत्ति कहते हैं इसको चित्त कहते हैं इसको बुद्धि कहते हैं और इसको मध्यांश को आत्मा कहते हैं ये हो गया चैतन्य प्रकृति में जड़ प्रकृति ही विकास पूर्वक चैतन्य हुई है जड़ प्रकृति ही विकास पूर्वक चैतन्य हुई मैं प्रकृति का भाग हूं जड़ में जो रात दिन काम जहां हुआ उसी को आगे बताना चाहता हूं आपके प्रश्न का उत्तर आगे आने वाला है ऐसे आने वाला नहीं है है ना तो जड़ का ही विकास होके चैतन्य वाय है चैतन्य परमाणु का जो सबसे न्यूक्लियस छोटा भाग है सूक्ष्मतम भाग है वो आत्मा है पहला ऑर्बिट बुद्धि है दूसरा ऑर्बिट चित्त है तीसरा ऑर्बिट वृत्ति है पांचवा ऑर्बिट मन है और यह मन ही शरीर के साथ क्रिया करता है ये बात समझ में आ रही अभी हम बात कर रहे हैं इसमें हारमोनी की बात कर रहे हैं। जागृति क्या है मन चित्त बुद्धि आत्मा में एक संगीत हो जाना ही जागृति की बात होगी उसका प्रमाण क्या है परिवार में व्यवस्था उसका प्रमाण क्या है समाधान उसका प्रमाण क्या है न्याय अभी आत्मा परमात्मा शब्द सुन के हमारा बड़ा एंटिना जगता है उसका प्रमाण भी तो बीच में लाओ उसका प्रमाण ये कि हम ठीक से जी पाएंगे ज्ञान का प्रमाण रहस्य नहीं है जीने के स्वरूप में लाना ठीक है जी तो परमाणु में सबसे छोटी चीज प्रकृति पूरी क्या है सारी प्रकृति परमाणु से मिलकर बनी हुई है परमाणु दो तरीके के हैं एक जड़ परमाणु और एक चैतन्य परमाणु में सबसे छोटी चीज है आत्मा सूक्ष्म चीज सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्म पारगामी वस्तु कौन है इसलिए इसको परमात्मा कह रहे हैं ये एट्रीब्यूट के कारण कोई नॉमिन है किसको पेन कहते हैं पेन किसको कहते हैं? जो लिख सकता है इसके किसी एट्रीब्यूट के कारण इसको पेन कहते हैं ना? ये बात समझ में आ रही ना हमको नाम में उलझना नहीं है वो नाम किसी किसी लक्षण को किसी उसके उसको उसको बताता है क्या बताता है वो ये इतना सारा बताता है तो क्या कंक्लूजन बने दो कंक्लूजन बन गए हमारे परमात्मा हमको प्राप्त करना है या प्राप्त है प्राप्त का अनुभव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि जो प्राप्त का अनुभव करके ही जो अपराप्त है समस्या समाधान हमारे को अपराप्त है जागृति अप्राप्त है तो प्राप्त वस्तु का अनुभव करके अप्राप्त को पाया जा सकता है सिंपल गणित एकदम सिंपल गणित तो जो हमको ये भी समझ में आगे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई थी कितना सारा कथा कहानी हमने इसी पे लिख कर रखा है हमको इसको प्राप्त करना है हमको इसको प्राप्त करना है हमको इसको प्राप्त करना है है है ना इसको हमको प्राप्त नहीं।, नहीं करना है। किसको हमको प्राप्त करना है संबंध को प्राप्त करना है हम सब संबंध में रहते हुए संबंध के प्रति जागृति नहीं है है ना तो संबंध कहाँ से आया उसको समझ लेते हैं हाँ जी क्या कहना चाहे परंपरा में हम सुनते आते हैं कि जैसे जब किसी की मृत्यु होती है तो बोलते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई तो इसका कुछ एलोब्रेट करेंगे किसको में क्या एक सेंटेंस बोला जाए ये भ्रम है प्रकृति कभी भी व्यापक में विलीन नहीं होती है ये विज्ञान में भी भ्रम है है ना विज्ञान में ये भ्रम हो गया कि हम परमाणु को जो फ्यूजन फ्यूजन कर देते हैं उससे परमाणु खत्म हो जाता है वो व्यापक में हमने विलीन कर दिया वैसा इधर भी भ्रम है उधर भी भ्रम है ना तो ये कभी विलीन होती है और न कभी ये इसमें कन्वर्ट होती है देखिए ये थोड़ा ध्यान देंगे ये वर्तमान का मतलब क्या है है ना अस्तित्व वर्तमान है रहता ही है उसका मतलब ये है कि कभी भी प्रकृति इसमें विलीन नहीं होती और ये इसमें विलीन कन्वर्ट नहीं होता व्यापक कभी भी कन्वर्ट होकर इंसान बन जाता ऐसा नहीं है परमाणु बन जाता ऐसा नहीं अणु बन जाता ऐसा नहीं ऐसा होता ही नहीं और नहीं ये कभी खत्म होके इधर बन जाता है इसीलिए अस्तित्व स्थिर है अस्तित्व अपने आप में स्थिर है अस्तित्व में प्रकृति में क्रियाएं होती रहती है प्रकर् प्रकृति वाले भाग में क्रिया होती रहती है क्रिया कहां हो रही है प्रकृति वाले भाग में हो रही है अस्तित्व अपने आप में स्थिर है इसीलिए हम उसका अध्ययन कर सकते हैं व्यवस्था के रूप में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं मरने जीने वाला काम अभी छोड़िए उसको आगे समझते हैं हाँ मतलब वो थोड़ा तो थो उससे रिलेटेड है जो वीर जी ने पूछा उससे रिलेटेड ही कि जो ट्रांजिशन होता है कि एक शरीर खत्म होता है उसके अंदर जो हाँ। जीवित चीज होती है वो जाती है वो जब दूसरे शरीर में जाती है ऐसा जो कि हम मान्यता बोले उसको यदि जाती तो है मतलब दूसरे शरीर को चलाती है ठीक हाँ थी। है तो वो क्या प्रोसेस होती है तो वो भी परमात्मा से परमात्मा कोई रोल ही नहीं है बल्कि सभी क्रियाएं परमात्मा में हो रही है और उस क्रिया से परमात्मा को, को फर्क नहीं पड़ रहा है सारी क्रियाओं को फर्क पड़ रहा है ठीक है कोई अकाउंट लेके बैठा नहीं आपका उस पर अभी हम आगे बात करते हैं ये निपट लेंगे तो उसके बाद हम बात कर पाएंगे आगे बढ़ाए इसको आपके वो जितने प्रश्न बचे उनको उत्तर करना है अभी है ना यहां तक की बात समझ में आई फिर से इसको देखते हैं इसको मिटा देते हैं तो प्रकृति प्रकृति में प्रकृति क्या है क्रिया और ये व्यापक क्या है ऊर्जा अस्तित्व क्या है दो चीजों का योगफल है एक क्रिया का और एक ऊर्जा का क्रिया का, का प्रकाशन कैसे होता है ऊर्जा के साथ और ऊर्जा का प्रकाशन कैसे होता है क्रिया के साथ इसमें से कौन बड़ा और कौन छोटा यहां छोटा बड़ा खत्म हो गया अस्तित्व में छोटा बड़ा है ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि अस्तित्व तो दो चीजों से है अस्तित्व में दो ही वस्तुएं हैं एक है क्रिया और एक है ऊर्जा ऊर्जा और क्रिया एक दूसरे के पूरक हैं या अस्तित्व विरोधी चीजें साथ में चल रही हैं जैसे वो भाई दिन से लटका हुआ है द्वेत अद्वैत विरोधी या अस्तित्व पूरक सिद्धांत पे है कॉम्प्लीमेंट्री है ऊर्जा क्रिया के बिना प्रमाणित नहीं है लिख लो ऊर्जा क्रिया के अभाव में प्रमाणित नहीं है, है ना और क्रिया ऊर्जा के अभाव में प्रकाशित नहीं है ऊर्जा क्रिया के बिना प्रमाणित ही नहीं हो पा रही ऊर्जा है या नहीं है जैसे लिख लो पहले ऊर्जा क्रिया के बिना प्रमाणित नहीं है और क्रिया ऊर्जा के अभाव में प्रकाशित नहीं हो पा रही जैसे लाइट है या नहीं अभी आप क्या करते हो तुरंत पंखा चालू करते हो बटन ऑन करते हैं। बटन ऑन किया और पंखा घूम गया तो आप क्या कहते हो ऊर्जा भी है मान लो कमरे में कोई अप्लायसेस ही नहीं हो तो ऊर्जा का पता चलने वाला है टेस्टर लाओगे टेस्टर भी क्या है एक अप्लायंस है टेस्टर भी नहीं होगा तो उंगली गड़ाओगे उंगली गड़ाओगे तो यह अप्लायंस बन जाएगा पूरा शरीर तो बोलोगे हाँ बिजली है कई बार करना पड़ता है कई बार खेत में काम करते हैं टेस्टर इन बिजली है कि नहीं है हा करके देखते हैं कई लोग करते हैं अब ये दोनों अन्य हैं क्या बोल सकते हैं इसको एक दूसरे के साथ हैं तब ये समझ में आया कि अस्तित्व कोई विरोधी विचारधारा के साथ नहीं है क्रिया और क्रिया के साथ ऊर्जा के रूप में है इसको कह रहे हैं सह अस्तित्व अस्तित्व किस प्रकार है existence is in एग्जिस्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ को एग्जिस्टेंस हुटेंट है ना इसमें यह प्रश्न ही जायज नहीं है ऐसा क्या बोलेंगे अपन ये प्रश्न गलत प्रश्न ये हमारा अहंकार है ना मानव में अज्ञानता का प्रकाश आने की कौन ज्यादा महत्वपूर्ण यह बनता ही नहीं ये प्रश्न ही नहीं बनता अस्तित्व दो वस्तुओं से मिलकर बना है दोनों दो ही फिफ्टी फिफ्टी परसेंट के पार्टनर है कितने परसेंट की पार्टनरशिप है फिफ्टी फिफ्टी की तो अस्तित्व सहअस्तित्व है आप देखिए क्या हो रहा है सहअस्तित्व में ये क्रियाएं चलती रहती हैं किस में चल रही है प्रकृति में और ये प्रकृति में जो क्रियाएं चलती रहती हैं इसमें कुछ विकास होता रहता है क्या होता रहता है अब विकास क्रम को हम समझ रहे हैं एक नई थ्योरी आप समझने वाले हैं विकास की अब तक एक थ्योरी थी कि सब ईश्वर ने पैदा कर दिया दूसरी थ्योरी थी कि नहीं हम हमारे पूर्वज बंदर हैं है ना दो थ्योरी अब तक आई अभी ये इस इस ये थ्योरी आपको ज्यादा समझ में आ सकती है समझने की कोशिश करिए प्रकृति क्या चीज तो बोला ये परमाणु है क्या है परमाणु परमाणु में परमाणु किससे बना सब एटॉमिक पार्टिकल से ये क्या चीज हो गया दो अंश मिलके एक परमाणु बन गया एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिला एक परमाणु बना वो काम करने लगे जैसे वो काम कर, शुरू करते हैं काम करते रहते हैं उसमें एक आकर्षण बल बनता है और उससे और भी कोई जो आसपास जो भी परमाणु अंश हैं जो अगर फ्री स्टेट में कहीं हो तो वो उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और कई तरह के प्रजाति के परमाणु बनते हैं। कितने तरह के परमाणु बनते हैं कई प्रजाति के परमाणु देखेंगे तो दो दो तीन तरीके से हैं एक भूके परमाणु हैं और एक अजीर्ण परमाणु है भूखे का मतलब जिनके पास जितना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनके पास है नहीं।, है नहीं और कुछ परमाणु ऐसे जिनके पास ज्यादा हो गए हैं दोनों ही स्टेबल नहीं है स्टेबिलिटी को पाने के लिए क्या करते रहते हैं मोलिकुलर बॉन्ड बनाते हैं अणु बंधन क्या बनाते हैं वो अकेले रह नहीं सकते हैं है ना तो जड़ परमाणु में काम होकर जड़ परमाणु काम हुआ भूखे अजीर्ण परमाणु कई तरह के परमाणु करीब करीब 118 तरह के परमाणु हो गए और ये एक सौ तरह के परमाणु भूखे और अजीर्ण हैं भूखे अजीर्ण परमाणु क्या करते हैं भूखे भूके के साथ मिलके अजीर्ण अजीर्ण के साथ मिलकर अणु बनाते हैं अणु क्या बनाया उन्होंने दोनों ने मिलके मॉलिक्यूल ये अणु से आगे अणु रचना बनी है ना उससे ठीक है कोई ग्रह बने कोई गोल बने इसको हम लोग कह रहे हैं ये पदार्थ अवस्था कौन सी अवस्था कह रहे हैं जड़ प्रकृति विकास क्रम में कई तरह के परमाणुओं को प्रजातियों से विकसित होकर जैसे सूरज में अभी दो तरह के परमाणु हैं हाइड्रोजन और हीलियम धरती पर अभी 116, 118, 120 तरह के परमाणुओं के बारे में बातें की जा रही है उसको बहुत ठीक से अध्ययन किया गया है और ये भी किसी ऋषियों ने नहीं किया है, है ना एकदम डिस्टिंक्टली इन परमाणु को पहचान पाना सब ऋषि होने जो भी ज्ञान पात्र है ऋषि बोने तो सूरज पे ज्यादा प्रजातियां हैं परमाणु की वो विकसित है या धरती विकसित है तो पनी पनी ना वहां पर विकास अभी होना शेष है है ना और प्रजातियों के परमाणु बनना है जैसे चंद्रमा पर कुछ धरती से कम प्रजाति के परमाणु हैं अभी ये प्रजातियां बढ़ेंगी कैसे ये परमाणु ही रात दिन काम करके काम करते करते करते करते एक आचरण को व्यक्त करते हैं और इनमें कोई एक संख्या बदलती है संख्या बदलने से यदि आचरण बदल जाता है तो उसका एक सोने का परमाणु का मतलब ये कि सोने के परमाणु में एक संख्या है फर्स्ट ऑर्बिट में इतना सेकंड में इतना, थर्ड में इतना इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन इतने और यदि उनका कोई एक आचरण हो गया तो एक प्रजाति का परमाणु हो गया फिर वो काम कर करके आगे एक नई प्रजाति के परमाणु फिर एक नई प्रजाति के परमाणु इस प्रकार से कई तरह के परमाणु की प्रजातियां बनते बनते बनते बनते है ना ये इतने बन गए और ये दो तरह के परमाणु है और वो सब मिलकर अणु बनाते हैं और इस प्रकार से यह सारा पदार्थ अवस्था का मटेरियल ये हमको दिखाई देता है हर ग्रह पे ये अलग अलग स्टेजेस में होता है चंद्रमा पे एक अलग स्थिति चल रही है धरती पे एक अलग स्थिति है मंगल पे एक अलग है अनंत ग्रह गोल हैं उन पर कई तरह की प्रजातियों की स्थितियों को हम आकलन कर सकते हैं धरती पर जो है उसका बहुत बहुत ठीक ठीक अध्ययन हो चुका 116 तरह के परमाणु को हम लोग पहचान चुके हैं है ना दो चार और भी हो सकते हैं इसकी कोई दिक्कत नहीं है अभी और देखते हैं ये दोनों फिजिकल और केमिकल मतलब फिजिकल एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं किस रूप में बने हुए हैं अभी इसी में केमिकल एक एक्टिविटी भी हो जाती है हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल चूंकि हाइड्रोजन भी यहां पर है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल चूंकि ऑक्सीजन भी यहां पर है किसी एक विशेष ताप दाब प्रभाव में उनमें दोनों का सिंथेसिस हो गया मिल गए वो तो हाइड्रोजन का दो मालिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मालिकूल हाइड्रोजन क्या है पदार्थ अवस्था ही है ऑक्सीजन क्या पदार्थ अवस्था है ठोस के रूप में गैस के रूप में अभी जैसे ही ये दोनों मिले ये दोनों मिलने के बाद क्या हो गया ये पानी बना है ना ये अणु अनुरचना में कई तरह अणु अनुरचना आई मट्टी आई है ना पत्थर आया लोहा आया ये इत्यादि इत्यादि इत्यादि बहुत सारा मिलकर ये पूरा एक ग्रह है है ना अब इसी में लाखों साल करोड़ों साल यह काम चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है और चलते चलते चलते कोई सिंथेसिस हो गया पानी बन गया पानी कहां जाएगा पानी कहां पे टिकेगा पुनः सहस्तित्व में रहेगा कि नहीं रहेगा किसके सहस्तित्व में रहेगा पानी वो प्रकृति है तो किसके सहस्तित्व में रह रहे, रहे? धरती पर रहेगा तो पानी पुनः धरती पे टिका तो किसी मिट्टी के संपर्क में आया लोहे के संपर्क में आया चांदी के संपर्क में आएगा हवा के संपर्क में आया जहां जहां जो जो होना होता रहा कोई एक खास तरह की मिट्टी पानी की भी परंपरा है देखो इनकी सबकी परंपरा बनती जा रही पानी पुनः आया तो किसी एक मिट्टी से मिला तो यहां पर बोला कि अम्ल बन गया अम्ल क्या चीज है कोई पानी और कोई मिट्टी कोई खास तरह की मिट्टी दोनों मिल गए तो वो बोला एसिड कोई पानी वही चूने के साथ मिला कुछ और तरह के मिनरल के साथ मिला तो आप इसको क्या कहेंगे अपन बेस छार तो अम्ल बना और छार बना ये जो अम्ल और छार हैं ये पुनः कहां जाएंगे क्या हवा में चले जाएंगे ये सब सित्व में ही है तो कहां रहेंगे धरती पर रह रहे हैं तो अणु से भी मिल रहे हैं अम्ल में फिर कई तरह के अम्ल की प्रोटेन्सी होती जा रही है कोई ज्यादा पानी मिल गया तो डाइल्यूट अम्ल हो गया किसी में ज्यादा मट्टी मिल गया तो कंसेंट्रेट अम्ल हो गया कहीं पर कंसनट्रेट बेस हो गया इन अम्ल और छाड़ और पानी और हवा और ये सबका वेरियस कॉम्बिनेशन काम करते जा करते जा रहा है तो क्या बन गया इससे पुनः एक और चीज बन गई जिसको हमने बोला प्रोटीन है ना उससे क्या बन गया अमिनो एसिड्स है ना प्राण पुष्टि तत्व तो ये सब बन गए एसिड अब ये यह एसिड पानी और ये अणु रचना ये सब वापस मिले कोई रहेंगे सस्तित्व तुम्हें इसी में कहीं कहीं घूम रहे फिर रहे चल रहे घूमते फिरते चलते कोई ये कॉम्बिनेशन बना कॉम्बिनेशन बनने से वो सांस लेने वाली चीज पैदा हो सांस लेने वाली चीज बनी पहली बार कोई सांस लेने लगी सांस कैसे लेने लगी कोई रहस्य नहीं है इसमें हाँ जी अच्छा आप बोल करें तो सांस लेने वाली चीज क्या हो गई उसको हमने कहा कोशिका रहस्य नहीं है परमाणु रात दिन ऐसे काम करते रहता है ऐसा काम करता रहता है ना ऐसा ऐसा फैलता रहता है सुगुड़ता रहता है यदि इसके ऊपर कोई एक फिल्म वाटर फिल्म अगर लग जाती है तो ये इसके अंदर जब ऐसा होता है तो अंदर हवा रुक जाती है उसको हम बोलते हैं सांस लिया जब ऐसा होता है तो हवा बाहर चली जाती है इसको हम बोलते हैं सांस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई सिर्फ छोटी सी बात है कि अम्ल और रसायन के की एक एक है ना एक ऐसा द्रव्य तैयार होता है वो द्रव्य परमाणु परमाणु के साथ मतलब अणु के साथ मिलकर वो उसका एक फिल्म बन जाता है उतना उसकी विस्कसिटी कंसनट्रेशन है ना उसी को हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स उसमें ये चीज़ें इस प्रकार से बनी तो सांस लेने वाली कोई चीज बन गई उसको कहा कोशिका बन गई क्या बन गई अब कोशिका से क्या हो गया वनस्पति बना तो इसको हम कह रहे हैं पदार्थ अवस्था इसको हम कह रहे हैं प्राण अवस्था कहा से आ गई प्राण अवस्था पदार्थ विकसित होकर विकास क्रम में प्राण अवस्था को प्रकट किया लेकिन एक बड़ी सुंदर सी बात इसमें होती जा रही है आप ध्यान अगर दोगे जिसका भी आचरण निश्चित होता जा रहा है जिसका भी आचरण निश्चित होता जा रहा है उसकी परंपरा बनती जा रही है पानी का आचरण निश्चित हो गया पानी की परंपरा हो गई सोने का आचरण निश्चित हुआ सोने की परंपरा हो गई लोहे का आचरण निश्चित हुआ लोहे की परंपरा हो गई कैल्शियम मिनरल फॉस्फोरस ये सब एक डिस्टिंगटिव मौलिक एक मौलिक आचरण को जब व्यक्त कर दिए उसकी परंपरा बन गई होते रहते ना दीदी आपके घर में होता रहता है आपके घर में आटे के डब्बे में दाल में थोड़े दिन रख के आप घूमने जाती हो लौट के आती हो तो उसमें क्या पाती हो लाल कलर की दाल तो लाल कलर का कीड़ा काले कलर की दाल तो काले कलर का कीड़ा कहीं से छोड़ के जाती हो चावल में सफेद तरह का आटे में आटे के जैसा तो वो जो कोशिकाएं आटा क्या है कोशिकाएं है ना एक पदार्थ अवस्था है डेड कोशिकाएं उसमें एक निश्चित वायु नमी प्रकाश ये सब पड़ जावे तो वो चलने लगता है चलने लगता है चलने लगता है कहां से आता है कौन करते थे उसको एक निश्चित अनुपात में होता है आप क्या करते हो अड़ा लगने से क्या करना चाहिए प्लास्टिक में पेक किया प्लास्टिक में पेक करने से क्या हो गया हवा नहीं आने दिया आपने हवा को जैसे रोका तो आप उसमें वो कीड़ा लगने की संभावना कम हो गई और आपको लगा कि नहीं क्लाइमेट ऐसा है नमी नहीं आना चाहिए तो फ्रीज में तो में रख के चले गए आप पता बातें कही जा रही है नहीं यू कैन वेरीफाई एट यूर होम विदाउट गोइंग इन एनी लेबोरेटरीज हाँ कहां से बोल रहे हैं पानी लोहा सब बनते रहते दीदी जैसे गाय के दूध में है ना गाय देखिए कितनी वनस्पति कितनी बड़ी चीज़ है कि वो अभी भी वनस्पतियाँ कोशिकाएँ सिंथेसिस कराती रहती हैं गाय के दूध में सोना का तत्व पाया जाता है तो गाय सोना थोड़ी खाती है है ना तो गाय अब जो कुछ भी खाती है उसके शरीर में बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऐसी है कि वो एटोमिक स्ट्रक्चर्स को भी बदल सकती है, है ना करते ही है तो ये ये जैसे पेड़ ही है ये पेड़ भी अणुरचना को बदल देते हैं अब बड़ी अवस्था का मतलब है कि नीचे की अवस्था को नियंत्रित कर पाना उसको संतुलित कर पाना और आवश्यकता अनुसार उसको अमेंड कर लेना लोकी में सोना पाया जाता है गाय में गाय के दूध में सोना पाया जाता है गौमूत्र में सोना पाया जाता है सोना को आप सोच करना है ना सोना भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है और काला सोना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है जिसको बोलते हैं लोहा लोहा ज्यादा जरूरी है या सोना ज्यादा जरूरी है आयरन ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में ना तो आयरन कहां से आया देखो आप पालक है अब पालक में पालक में पालक में जो भी वनस्पति है जो भी कोशिकाएं हैं, वो क्या कर रही है या तो आयरन के जो परमाणु उसको मिल जाते होंगे या तो उसको इकट्ठा कर लेती होगी है ना हो सकता है कि वनस्पति में संभावना रखी हुई है कि आवश्यकता अनुसार वो कुछ और कुछ और तत्वों को एलिमेंट को लेकर वो उसको डिस करके अपने एक स्वरूप में भी ले सकती है वो विकसित है वो तो पालक में हर बार लोहा आता है जमीन में नहीं भी हो तो भी पालक में आ जाता है है ना इसका मतलब है कि उनमें वो ताकत है जो अणुअु रचनाओं में कुछ छेड़छाड़ करना ये नेचुरल है वो और वो करती रहती है तो ये प्रक्रिया तो अभी भी चलती रहती है डॉक्टर आपको बोलता है आप पालक खाइए ठीक और आपको बोलेंगे जाओ मट्टी में से लोहा निकाल के लाओ गमले में इतने से गमले में पालक लगा दीजिए है ना तो आपको शरीर को लोहा मिल जाएगा वो गमले की सारी मिट्टी खा जाइए लोहा मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो वनस्पति है ये विकसित है पदार्थ अवस्था से तो पदार्थ अवस्था को नियंत्रित रखना पदार्थ अवस्था को किस प्रकार इस्तेमाल करना ताकि अगली अवस्था के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन को पूरकता को प्रमाणित कर सके है ना छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं वो काम तो वही कर रहे हैं हो सकता है हम लेबोरेटरी में बैठ के न्यूक्लियर साइंस में जो काम कर रहे हैं हो सकता है, वनस्पति करती होगी लेकिन वनस्पति उसको संतुलन के लिए प्रयोग कर रही है और हमारा जो लैब है अभी वो असंतुलन के में सहयोगी हो गया है कल को हो सकता है हम संतुलन के लिए हम भी काम कर पाए ये बात समझ मारी तो ये आज भी होता है आज भी ये हो रहा है नहीं जरूरत नहीं है ना देखो तय होने का मतलब है आप और मैं तो तय करूंगा नहीं तय तय का मतलब है कि अगली अवस्था अगली अवस्था तक पहुंच गया तो पीछे का तय हो गया जैसे हम कितने शिविर करें कितनी बार शिविर करें कितने लोगों से बात करें तो कैसे तय होगा अगले चरण में यदि पहुंच गए हम अध्ययन करने को तैयार हो गए तो इसका मतलब पिछला काम सफल हुआ अध्ययन कितना करें हम अभ्यास करने में पहुंच गए तो अध्ययन पूरा हुआ अभ्यास कितना करें हम प्रमाणित हो गए तो अभ्यास हमारा पूरा हुआ तो अगली प्रजाति ही तय करती है तय होता है इसमें कि पीछे का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ तो वनस्पति का का विकास हुआ वनस्पति शुरू हो गई इसका मतलब पदार्थ अवस्था में जो भी सब कुछ होना था आवश्यक जितनी चीजें थी घटित हो गई पदार्थ अवस्था अपने चरम को पाकर ही अगली अवस्था को प्रकट करता है क्या बोला हर एक अवस्था अपने चरम को पाकर ही अगली अवस्था का को प्रकट करता है और देखिए इतनी सुंदर बात है अगली अवस्था में वो सारे गुण धर्म आते हैं जो नीचे वाली अवस्था में नहीं रहते हैं नीचे वाले में जो रहते हैं वो तो आगे वाले में रहते ही रहते हैं लेकिन आगे वाले में वो कुछ एक्स्ट्रा आते हैं जो पहले वाले, पहले वाले में नहीं रहते हैं क्या सुंदर बात है महाराज फिर से समझो फिर से समझ लो पानी क्या चीज है हाइड्रोजन क्या चीज है हाइड्रोजन में गुण है सर्वाधिक जलने वाला और ऑक्सीजन जलाने वाला दोनों मिलकर अपना दोनों गुण को त्याग करते हैं कि नहीं करते हाइड्रोजन ने बोला कि मैं नमस्ते आप जलाने का काम बंद ऑक्सीजन ने बोला नमस्ते आज जलाने का काम बंद जलने वाला और जलाने वाला दोनों मिलकर क्या बन गए बुझाने वाला इसका मतलब क्या हुआ विकास का मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए विकास का सिद्धांत क्या है इसको बोलते हैं उदात्तीकरण क्या मतलब इसका उदाती म्यूटेशन की बात हम करते हैं उदातीकरण विधि से विकास है अपना पूर्व आचरण को त्याग करके एक अग्रिम आचरण को स्वीकार कर लेना ही विकास है इसी विधि से पानी बना इसी विधि से कई तरह के प्रजाति के परमाणु बने इसी तरीके से वनस्पतियों में कई तरह के झाड़ एक से एक बढ़िया से बढ़िया नस्ल के झाड़ प्रजाति के झाड़ बने उसी प्रक्रम में फिर एक समय जीवावस्था आई और उसी क्रम में एक ये मानव का शरीर भी है ना इस नीचे की अवस्था से अग्रिम अवस्था के रूप में प्रकट हुआ हां ये लेकिन वो उसको इस प्रकार से नहीं समझे जब वह म्यूटेशन थ्योरी है डार्विन की उसमें गलती से हो गया बोलते हैं बाय मिस्टेक यहां पर अगली अवस्था के लिए सिस्टेमेटिक हो रहा है हाँ हाँ हाँ वो नहीं वही तो गड़बड़ हो रहा है इसमें सर्वाइवल के झंझट आ गया इसमें यहाँ पर सर्वाइवल का इशू नहीं है यहाँ पर सर्वाइवल का इशू नहीं है ईशू क्या है वहाँ पर जो डार्विन का सिद्धांत है वो स्ट्रगल के लिए यहाँ पर पूरकता है सह अस्तित्व में स्ट्रगल है क्रिया स्ट्रगल कर रही है ये ऊर्जा स्ट्रगल कर रही है संघर्ष है अस्तित्व में संघर्ष नहीं है सह अस्तित्व है सहअस्तित्व का मतलब ही पूरकता है पूरकता में पूरकता में क्या हो रहा है प्रकृति में विकास है विकास किसमें हो रहा है हाँ वो आंशिक देख रहा है हाँ बस वो अस्तित्व में संघर्ष क्योंकि मानसिकता में संघर्ष बैठा है तो इसी मानसिकता को आरोपित कर दे रहे लैब में ले, ले, ले जाके हम हम वो देखना हम जो देखना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं है ना इस विधि से जितनी दृष्टि है इस विधि से जितनी दृष्टि है उतनी सृष्टि हमको दिखाई देती है।, है ना जितनी दृष्टि होती है ये एक, एक लूप है इसमें फंसा रहता आदमी इसीलिए अनुसंधान की चाहिए इसीलिए अनुसंधान की जरूरत पड़ती है कि जब दृष्टि भी पूरी आ जाए और सृष्टि भी पूरी समझ में आ है ना? तो फिर शिक्षा में कोशिका बहु कोशिका यह वनस्पति संसार हुआ और इसमें देखिए फिर से इसकी परंपरा बनी और वनस्पति संसार जब अपने सर्वाधिक वैभव पे पहुंचा जैसे मैंने बताया दो किलोमीटर तीन किलोमीटर चार किलोमीटर लंबे वृक्ष कई तरह की जंगल प्रजातियां सब ढेर भरपूर हो गया तब जाकर कोई एक प्राणावस्था की और सॉरी जीवावस्था की इकाई प्रकट हुई वो जीवा कीड़ा के रूप में है ना सबसे पहले प्रकट हुआ अंडज स्वेदज स्वेदज स्वेदज कहां से आया यहां से समझ में आ जाएगा स्वेदज संसार में क्या क्या चीजें चाहिए चीज़ी है? है ना क्या चाहिए कोई वनस्पति चाहिए धन नमी धन गर्मी ताप और धन वायु और वो भी किसी धन है ना आ, एक एक प्रकार वायु का एक निश्चित सब निश्चित मात्रा में चाहिए हाँ या ना ये आप अभी भी करके देख सकते हैं कोई भी पेड़ का छाल लीजिए बारिश में जब अच्छे से नमी होती है है ना उसको रख दीजिए थोड़ा नमी थोड़ा सूरज थोड़ी हवा लगेगी पेड़ की छाल को पलटाइए ठीक उसी छाल के कलर के कई सारे कीड़े निकल के भागेंगे अभी कीड़े कहाँ से आ गए है ना अभी ये विज्ञान आज तक इसको समझ नहीं पाया कहाँ से आ गए वो बोलते हैं बाहर से कहीं से आ गए हमेशा ये बोलते हैं बाहर से कहीं से आ गए अच्छा देखो लैब भी इतने अच्छी बनाते हैं बोलते हैं हमारे लेब में नहीं आएगा करके दिखाओ उनके लैब में जाओगे तो नहीं करने देंगे नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें से एक आध चीज कट करा देंगे बोलेंगे हवा अगर आई तो वो हवा के माध्यम से आते हैं इसलिए हवा बाहर से मत दो अगर हवा ही नहीं आएगी तो वो पैदा ही नहीं होंगे हैं वनस्पति और जीव के बीच की जो स्टेजेस हैं उसमें तमाम तरह की स्टेजेस हैं उसमें हम बैक्टीरिया वायरस है ना इन सब की बात हम कर रहे हैं है ना वो एक प्रकार के रासायनिक उर्मी है वो वो क्या चीजें हैं रासायनिक उर्मी कहते हैं उसको हैं तो केमिकल फॉर्म में केमिकल फॉर्म में है बायोएक्टिविटी को जनरेट करते हैं म्यूटेट करते हैं बेसिकली वो केमिकल फॉर्म में होते हुए है ना एक वो बायोएक्टिविटी को प्रभावित करने की योग्यता उनमें आती है तो वो सारा ये जो ये जो भी काम होता है ना वनस्पति संसार और वनस्पति से जीव संसार जैसे हम खाना खाते हैं अब खाना खाते हैं तो इसको पचाने के, के लिए हमारे हम थोड़ी पचाते हैं हमारे पेट में कोई बैक्टीरिया होते हैं वही पचाते हैं है ना जितने तरह के बैक्टीरिया वायरस होते हैं धरती पर वो सभी मानव के शरीर में रहते ही हैं रहते ही हैं है ना अब एक सिद्धांत है कि नुकसान करते हैं क्योंकि संघर्ष है तो बता रहे भाई संघर्ष जबकि दिखता है कि मानव के शरीर में सभी तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनमें एक आपसी संतुलन जब तक चलता रहता है तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है जैसे ही वो संतुलन बिगड़ जावे, है ना तो हम हम बोलते हैं बीमार होते हैं और बीमार के समय में हम लेब टेस्ट कराने जाते हैं तो ब्लड में कोई बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं इसका मतलब है कि वो ब्लड में कहीं से ज्यादा घुस गए किसी कारण से हार्ट मतलब लंग्स में से या, या अपने लीवर में से या किडनी से या स्प्लीन में कुछ रोग हो गया उसके कारण वो इधर के उधर हो गया उधर के उधर हो गए संक्रमण बीमारी का मतलब यह कि वातावरण में कोई एक खास तरह का नमी कोई एक खास तरह का ताप बन गया है है ना तो ये जो रासायनिक उर्मी है इनकी मात्रा एकदम बढ़ गई जैसे बारिश हुई एक नमी का वातावरण एक हवा एक खास तरह की से, एक खास टेम्परेचर है ठीक है ना तो अभी उसमें जो भी पैदा होने वाली चीजें हैं उनकी संख्या बढ़ गई क्योंकि कंडीस एन्वायरमेंट हो गया और उनकी संख्या बढ़ गई और उनकी संख्या बढ़ने से क्या हो गया कि जो लोग भी जिनके शरीर में जो अपने किसी कारण से भी शरीर में कमजोरी है हमको लगा कि उसके शरीर में उसका प्रभाव पड़ गया सबको प्रभाव पड़ता है ऐसा नहीं सबको प्रभाव पड़ता है ऐसा है क्या नहीं होता है इस इस विधि से एपिडेमिक्स को भी हम पहचान सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी हाँ जी कोशिकाएं तो देखिए कुछ दिन में ही आपके शरीर की सभी कोशिकाएं दोबारा बन जाती हैं तो कोशिकाएं इधर उधर कैसे नहीं होते तो पैदा होती हैं मरती रहती हैं मरने के पहले मल्टीप्लाई हो जाती हैं और उनका एक निश्चित रेट में जैसे हड्डी हड्डी के बारे में भी कहते हैं कि कुछ कुछ दिन में तो दिन मुझे याद नहीं कितना दिन है इतने दिन में हड्डी भी नहीं हो जाती है है ना रोजाना बनती है रोजाना मिटती रहती है।, तो है, तो हो है नहीं नहीं उससे भी कम समय में पूरी हड्डी नहीं बन जाती हाँ तो कोशिकाओं का बनने का और कोशिकाओं का बिगड़ने का रेट होता है रेट एट विच आर प्रोड्यूसिंग देम रेट एट विच देआर डिस्ट्रोइंगल्फ ठीक है ना ये बात यदि यदि कोशिकाओं का बढ़ने की गति बढ़ जाए मल्टीप्लाइन की रेट बढ़ जाती है किसी एक जगह पर मान लो पूरे शरीर में कोशिकाएं अरबों कोशिकाएं और कोई एक कोशिका का जो डिवीजन रेट है यदि वो मल्टीप्लाई होगा किसी कारण से तो यहां पर ग्रोथ कुछ अलग बढ़ जाएगी उसका नाम हो जाता है कैंसर कैंसर क्या बीमारी है हमारा कोशिकाओं का जो डिविजन रेट है यदि वो बढ़ गया अनकंट्रोल हो गया तो उसको हम बोलते हैं कि कैंसर हो गया है ना वो की? पचासों कारण से हो सकता है वो केमिकल के प्रभाव से ठीक गुस्से से दुखी रहने से है ना उठपटांग इलाज करने से किसी भी तरीके से हो सकता है चलिए उस पर बात नहीं करें आ रहा है उसी रहा है मैं पैदा नहीं होता है उसी बार है ये वनस्पति हो गया यह वनस्पति से ही यहां लिख देता हूं क्योंकि वो नीचे चला गया वनस्पति से ही जीव का शरीर बना वनस्पति से ही जीव शरीर जीव शरीर में देखेंगे तो अब आप पाएंगे स्वेदज अंडज और पिंडज पाए जाते हैं सूर्यज मतलब वनस्पति से एक बार जीव शरीर बना फिर उस जीव शरीर से ही जीवों की उत्पत्ति का भी डिजाइन है जैसे मान लोजी किसी के सिर में जू पड़ गई पड़ती कि नहीं पड़ती बड़े बाल वालों के साथ ज्यादा दिक्कत पड़ गई जी तो पहली बार जू कहां से आई है हाँ ना ये वनस्पति सिर गिला रहा कई दिन तक ये हो गया नमी आ गई ताप आ गई वायु मिल गई उसके सिर में जू पड़ गई कीड़े पड़ गए काटने लगे फिर फिर उस उस जू के अंदर भी देखेंगे तो वो स्वेदत से शुरू हुई और पता लगा वो अंडा भी देती है तो आगे अंडा देने लगी उस पर भी पूरी रिसर्च उसको बोलते लीक बोलते नहीं बोलते अब अंडे से वो तो उसकी उत्पत्ति एक तो सीधे प्रकृति में से हो रही है फिर उसमें से भी पैदा होने का प्रावधान है है ना तो स्वेदज से मतलब पसीने से पैदा होने वाली चीजें अंडज मतलब अंडे से पैदा होने वाली चीजें पिंडज मतलब पेट से पैदा होने वाली चीजें ये सब विकास क्रम में होने वाली घटनाएं हैं है ना अंडर से स्वेदस से ज्यादा सिक्योर्ड स्वेदज कहाँ पे डिपेंड है अंडज कहाँ पे डिपेंडेंट डिपेंड है अंडा पैदा करके बाहर रखना पड़ेगा ना बाहर किसी ने फोड़ दिया तो उसके दिक्कत होगी पैदा होने के लिए सबसे सेफ जगह क्या होगी ये अंडे को पेट में रख लिया सेफ है ना तो इस प्रकार से तीन प्रकार से शरीर रचनाओं का डिजाइन प्रकृति प्रदत्त है है ना ये होते होते होता रहा और ऐसे के बाद ही कोई समय ये जीव शरीर की बात हम कर रहे हैं और ऐसे ही मानव का शरीर जीवों के शरीर से पैदा हुआ मानव का शरीर भी जीवों के शरीर से पैदा हुआ और जीवों से बेहतर रहा फिर इस शरीर से ही शरीर पैदा होने की प्रक्रिया बनी है ना तो मानव में देखेंगे तो मानव अंडज नहीं है मानव पिंडज विधि से आप भी आगे बच्चे पैदा करता है तो पहली बार इंसान कहां से पैदा हुआ जीवों के शरीर से उत्पत्ति हुई उसका मतलब वो जीवों के शरीर जैसा नहीं है लेकिन बेस मटेरियल वही है जैसे हमने देखा वनस्पति का भी बेस पदार्थ अवस्था है है ना जीवों का भी बेस वनस्पति है ठीक उसी प्रकार से मानव का शरीर भी जीवों के शरीर से उत्पत्ति हुई अब ऐसे जो जीवों को पहचानने जाओ ऐसे जीवों का पहचान सकते हो जिनसे मानव शरीर की उत्पत्ति कभी हुई होगी तो उनके शरीर का जो डिजाइन है मतलब हार्मोनल सिस्टम है वो मानव के शरीर के डिजाइन से मैच खाता है तो ए, इसी धरती पर अलग अलग जगह पर भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग जगह से जीवों के शरीर की से ही मानव शरीर की उत्पत्ति हुई ये बात हमको सिद्धांत रूप में समझ में आती है इसका घटना विधि से प्रमाण मेरे पास नहीं है ठीक है ना तो मानव शरीर की उत्पत्ति जीवों से आई और उसमें कई तरह के जीव हो सकते हैं कोई हो सकता है गाय के पेट से मानव जाति पैदा हुई हो होगी या भालू के पेड़ से हुई हो होगी या बंदर के पेड़ से हुई हो होगी पैदा होने के बाद वो बंदर नहीं है पहले दिन ही पैदा हुआ तो बंदर जैसा पैदा नहीं हुआ है उससे भिन्न प्रजाति ही पैदा हुई है यह बात हुई पूरी जड़ प्रकृति की किसकी बात कर करी अपने ये तो जड़ परमाणु जड़ परमाणु में दो तरह के परमाणु हैं एक भूके है एक, एक जीर्ण है अब एक और बड़ी सुंदर बात है एक तरह का परमाणु और है जिसको जितना चाहिए था उतना मिल गया क्या मिल गया इलेक्ट्रॉन प्रोटोन हाँ जी उसको बोला गठन पूर्ण हो गया वो कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लीट इसको बोला चैतन्य परमाणु ये जो चैतन्य परमाणु है देखिए इस रिसर्च का एक बड़ा योगदान ये है कि मैं जो हूं ये चैतन्य परमाणु हूं और मैं ही जीव के शरीर को चलाता हूं और मैं ही मानव के शरीर को चलाता हूं चैतन्य परमाणु कैसे मान लें तो जैसे बताई है ना नागराजी इस पर काफी बढ़िया रिसर्च कर करके आत्मा में एक अंश ठीक या दो या आठ या अठारह और बत्तीस एक पूरा एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसको बताएं कि जीवन नाम का जो परमाणु है वो भी प्रकृति का अंश जड़ से विकसित होकर ही चैतन्य बनाए है और उसमें एक दो आठ अठारह बत्तीस अंश होते हैं है ना? और इनके पूरे जवाब आप आगे आओगे तो मनोविज्ञान में इसको ठीक से पढ़ाया जाता है कि मन के 32 अंश क्या काम करते हैं कैसे काम करता है वृत्ति में 18 क्रियाएं क्या होती है चित्त में आठ क्रियाएं क्या होती है किस प्रकार से आठ प्रकार का चिंतन हम करते हैं दो प्रकार का क्या बोध और संकल्प होता है और एक प्रकार का आत्मा में क्या अनुभव होता है इसको विधिवत यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है कर सकते हैं आप खुद इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसका वेरीफिकेशन और आपसे बाहर नहीं है है ना तो जड़ परमाणु ही विकास होकर चैतन्य परमाणु हुआ तो मैं ही अब क्या हो गया ये इंडिपेंडेंट हो गया ये जड़ परमाणु क्या था ये इंडिपेंडेंट नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि भूका और अजुर्ण था अकेले रह नहीं सकता था तो स्वतंत्र हुआ चैतन्य परमाणु ही स्वतंत्र हुआ गठन पूर्ण हो गया कॉन्स्टिट्यूटली कंप्लीट हो गया इसीलिए कहा कि मैं अमर है अमर क्यों है क्योंकि उसका गठन में अब कोई परिवर्तन नहीं हो ना तो कोई रासायनिक क्रिया और ना ही कोई भौतिक क्रिया उसके गठन को प्रभावित कर पाएगी ये बात समझ में आ गई है ना इस प्रकार से मैं जो है चैतन्य परमाणु हाँ जी क्या कह रहे हैं चैतन्य का क्या हुआ ये परतंत्र है पर का क्या मतलब हुआ ये चूँकि भूखा है इसलिए स्टेबल नहीं है ये अकेले नहीं रह सकता ये अजीर्ण है तो भी नहीं रह सकता तो ये दोनों ये हमेशा क्या करते हैं दूसरे परमाणु के साथ मॉलिकुलर बॉन्ड बनाना इनकी मजबूरी है इसी को कहते हैं अणुबंधन और भार बंधन है। क्या है इसमें अणु बनाने का बंधन भार का बंधन भार के कारण अणु बनाते ठीक है।, है ना ये अभी धन क्या है क्या है, ये सब विकल्प शिविर अध्ययन शिविर में बताएंगे आपको क्योंकि उसके लिए पूरा दो दिन लगेगा अनुबंधन बताने के लिए अब क्या हो गया ये जैसे ही कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन इसका पूरा हो गया ये इंडिपेंडेंट हो गया स्वतंत्र हो गया किस रूप में स्वतंत्र हो गया स्ट्रक्चर के रूप में स्वतंत्र हो गया लेकिन यह कल्पनाशील हो गया और ये कर्म स्वतंत्र हो गया कल्पनाशीलता के कारण अब इसको आशा बंधन हो गया विचार बंधन हो गया ठीक है ना ये बात तो एक बंधन से मुक्ति हो गई है एक बंधन से मुक्ति हुई दो बंधन और मुक्त होना है तो आगे क्या होना है हमको आगे क्या करना है वो से समझ में आता है अस्तित्व के नियम से ये चीज समझ में आने वाली तो गठन का बंधन जो था वो गठन कंप्लीट होने से छोड़ने से नहीं गठन का बंधन गठन कंप्लीट होने से पूरा होने से स्वतंत्र हो गया और यह स्वतंत्र जो जीवन है यही जीवन जीवों को शरीर को चलाता है और मानव के शरीर को चलाता है लेकिन आगे क्या तो आगे क्या उसको समझ लेते हैं आगे समझ लेते हैं एक काम हो गया गठन की पूर्णता हो गई प्रकृति गाय के लिए लिखा था मैंने पूर्णता के लिए प्रकृति गाय के लिए तो एक पूर्णता को हम पा गए प्रकृति में जब मानव जीवन नाम की घटना घटी एक पूर्णता कंप्लीट हो गई प्रकृति पूर्णता के लिए थी एक पूर्णता कंप्लीट हो गई अब दो पूर्णताएं और बची है यह मैं में, में, में को क्या हो गया मैं में है ना इच्छा बंधन और विचार बंधन है इच्छा बंधन से मुक्त होना है मतलब जैसे सिद्धांत क्या है गठन के दबाव से मुक्त होने का सिद्धांत क्या बना गठन की पूर्णता ना कि गठन को छोड़ के भाग जाओ इसी प्रकार से अब इसी को पूरा करने के लिए है ना दो दो घाट बचे एक बचा विचार का पूर्णता विचार का पूर्णता कब को कह रहे हैं क्रिया पूर्णता वो जो दस क्रिया है ना आपको ध्यान होगा साढ़े चार क्रिया मिनिमम चल रहा है वो इच्छा बंधन विचार बंधन है है ना दस क्रिया संपन्न हो गए जीवन में जागृति हो गई इसको बोला क्रिया पूर्णता तो विकास का दूसरा चरण क्या है जिसको हमको पाना है विचार पूर्णता मतलब क्रिया पूर्णता मतलब इच्छाओं को पूरा समझना है छोड़ना नहीं है इच्छाओं को पूरा समझना पूरी इच्छा करना है बुद्धि में बोध संकल्प हो अनुभव में आत्मा में अनुभव प्रमाण हो इसको कह रहे हैं कि क्रिया पूर्णता यह काम बचा हुआ है एक घाट पार हो चुके हैं दूसरा घाट अभी पार होना बाकी है जब क्रिया पूर्णता हो गया तो अगला घाट क्या है आचरण पूर्णता हम सब अभी मानव होकर मानवीय आचरण को जी पा रहे हैं क्या हा या ना हम आकार में मानव है आचरण में मानव होना बाकी है जब तक व्यवस्था नहीं होगी जब तक समाधान नहीं होगा हमारे में से कोई आदमी मानवीय आचरण को व्यक्त कर पाए इसकी संभावना नहीं है अमानवीयता में जीना हमारे पर दबाव है तो आचरण का मतलब एक आदमी का आचरण नहीं है एक आदमी का आचरण स्टार्टिंग हो सकता है वो आचरण को ले जाना पड़ेगा शिक्षा में व्यवस्था में संविधान में तो आचरण पूर्णता होगी हम सब मानव होकर जी पाएंगे अभी हम सब आकार में मानव हैं आचरण में मानव होना शेष है इसको कह रहे हैं आचरण पूर्णता मतलब परंपरा की पूर्णता परंपरा की पूर्णता को कह रहे हैं विकास का चरण तीन इसको विकास कह रहे हैं इसको जागृति कह रहे हैं इसको परंपरा कह रहे हैं हाँ जी क्या करे भाई भाई एक डाउट हो रहा था इस जगह पे डाउट हो रहा बोला था कि परमाणु चैतन्य परमाणु गठन पूर्णता के बाद जीव शरीर को ही वो चलाता है हाँ जी और मानव शरीर को ही ही तो परमाणु अलग अलग तरह के होते हैं क्योंकि मानव, शरीर में होते? तो हो जाती है। मानव जीवन में तो कल्पनाशीलता जुड़ जाती है हाँ तो जीव में कल्पना नहीं होती है दोनों अलग अलग होते दोनों एक ही तरह के होते हैं जीव शरीर में जो मेधस्तंत्र है वो इतना कॉम्पेटिबल नहीं है कल्पना के लिए शरीर चलाने के लिए कॉम्पेटिबल है तो जब मैं जीव के शरीर को चलाता हूँ तो कल्पनाशीलता का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं होता है है ना मानव शरीर चलाते हैं तभी मेधस्तंत्र का रोल है वो कल्पना शक्ति को प्रकट करने तो में कंट्रोल रूम भी ठीक से चाहिए दो परमाणु दो है हा ऊर्जा का स्रोत नहीं है ऊर्जा का स्रोत तो व्यापक ही है व्यापक में हम सब ऊर्जित है परमाणु क्रियाशील है और यह परमाणु ही है ना जीव के शरीर को चलाता है तो इसको हम जब वो जीव के आकार बनता है। आपने उस के जीव शरीर चलाता है और यदि का पुंजाकार बनाए तो मानव शरीर चलाता है जीव के शरीर को चलाते समय कल्पनाशीलता को प्रकाशित नहीं करता है वंश परंपरा को प्रकाशित करता है गाय के शरीर में गाय का आचरण करता हुआ पाया जाता है गाय के शरीर में शरीर विधि से गाय का आचरण करता रहता है उसकी परंपरा बन जाती है इसलिए जीव में वो जीवन अपने में संतुष्ट रहता है, है। हाँ, आचरण प्रमाणित नहीं होता है मानव में तो ज्ञान परंपरा से आचरण प्रमाणित होता है ठीक है ठीक है बात तो जैसे एक और भैया क्वेश्चन आता है इसके अंदर की जब कोई पर्टिकुलर संख्या भी होती है मैं हर धरती पर मैं की संख्या होती है जब धरती विकसित होती है जैसे हमारी धरती भी विकसित हुई तो ये पदार्थ अवस्था आने के पहले ही ये एक विकास हुआ इसको क्योंकि मैं बनने का भी एक प्रोग्राम है पूरा एक विशेष ताप दाब पे घटित होता है तो इसकी संख्या आप और हम तय नहीं करते हैं वो जो ग्रह गोल जिस पे विकास हो रहा है उसके साइज पे डिपेंड करता है तो पहले से अनुपाति की है मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि पॉपुलेशन एक लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ सकती है बिल्कुल नहीं बढ़ सकती है क्योंकि मत... प्रकृति में पहले से संतुलन होता है सवाल ही नहीं उठता जैसे पानी कितने जीव कितने, पेड़, कितने इस पर रह सकते हैं इसकी संख्या से संतुलन पुद्धि से तय होता है जैसे बारिश गर्मी ठंड कैसे तय होता है अधिक बारिश होने पर क्या होता है अधिक बारिश होने से क्या होता है ठंड ज्यादा होती है कम होती है ठंड ज्यादा होने से गर्मी ज्यादा होती है कम होती है ठंड गर्मी कम होने से बारिश अधिक होती है कम होती है बारिश कम होने से ठंडी है ना उससे गर्मी बढ़ेगी गर्मी बढ़ेगी तो वो भाप ज्यादा बनेगी उससे बारिश ज्यादा होगी उससे ठंड बढ़ेगी ठंड बढ़ेगी तो अगले साल बारिश ये कौन कर रहा है इसी का नाम स अस्तित्व में नियम है संतुलन है कोई थर्ड एजेंसी इसको नहीं कर रही ये होता है अस्तित्व में यह होता है यह ठीक है तो मानव का लक्ष्य समझ में आया प्रकृति में विकास अग्रिम विकास क्या है मानव में समाधान होना क्रिया पूर्णता होना है ना ये जीवन में होने वाली पूर्णता है पूर्णता नंबर दो और पूर्णता नंबर तीन आचरण को हम प्रमाणित कर पाए हम सब वो चाहते हैं एक मानवीय आचरण को प्रकाशित कर पाए लेकिन व्यवस्था के अभाव में ये सब हम अभी नहीं कर पाए दूसरी बात ये पर जड़ परमाणु भी हमारे देखा जाए तो लेकिन इसका रूप परिवर्तन होता रहता है किसी भी परमाणु में से अगर एक अंश निकल गया तो वो दूसरी प्रजाति का परमाणु हो जाता है।, है ना दो अंश का परमाणु हाइड्रोजन है चार अंश हो जाएगा तो क्या कहलाते होलियम कहने लगता है अब फिर पोटेशियम में क्या हो गया कुछ ऐसी संख्या बढ़ गई संख्या काम कर दो वो उसकी प्रजाति बता मरता तो ये भी नहीं है तो, अस्तित्व में मरने नाम की कोई चीज ही नहीं है अस्तित्व में मरने नाम की कोई चीज नहीं है अस्तित्व में क्या निकला जड़ परमाणु का रूप परिवर्तन होता है और चैतन्य परमाणु का रूप परिवर्तन नहीं होता है चैतन्य परमाणु में अब क्या परिवर्तन होता है समझदारी में परिवर्तन होता है ठीक है ना ये बात अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं ये सिद्धांत समझ में आ गया भैया <स्था> जब तक आप बोर्ड साफ कर रहे हैं एक प्रश्न बोल रहा हूं मैं हाँ बोलिए कि जिससे अभी सात सौ सेवन बिलियन पॉपुलेशन अभी हो गई है तो इसमें काफी सारी पॉपुलेशन तो फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रही है इस अर्थ को किसको पता जी जिसे अगर निश्चित निश्चित अवस्था में है और पॉपुलेशन कम रही है पहले पॉपुलेशन प्रॉब्लम है क्या या पॉपुलेशन में मानव की समझ कम है वो प्रॉब्लम है मानव की समझ कम है उसी पे काम करते हैं जनसंख्या कम करने काम क्यों, क्यों करते हैं दूसरा जैसे जनसंख्या हम लोग आप लोग मिलकर नियंत्रित करेंगे कर कर आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, बहुत पॉपुलेशन नियंत्रित हो जाएगी क्या बड़ी बात हाँ जी दूसरा जो एक्सटेंट हो रही है प्रजातियाँ हाँ जी और अगर उनकी नेचुरल है क्या अन्यचुरल किसका क्या धरा क्या धरा हमारा क्या धरा तो उन जीवन का वो जो में जिनको हमने एक्सटेंड कर दिया उनके लिए हमने वो अवसर को खत्म कर दिया इसका क्या नाम हुआ न्याय हुआ क्या न्याय? न्याय। न्याय। न्याय। तो हमारे कारण उनका भविष्य भी खतरे में आई गया बल्कि एक्सटेंड हो भी, है ना? इस प्लेनेट पर दिक्कत तो दे दिया अपन ने थोड़ी सी और बात समझ लेते हैं फिर आगे ये जो पैदा होना मरना होना वो भी समझ लेते हैं चाहे दस पंद्रह मिनट ज्यादा लग जाए स अस्तित्व में पूरकता है या नहीं इसी को नियम कह रहे हैं तो व्यवस्था क्या है एक नियम है नियम पूर्वक कौन जी रहा है पदार्थ अवस्था नियम के साथ नियम धन नियंत्रण होता है नियंत्रण किसमें प्रमाणित है प्राणावस्था में इसको थोड़ा समझ लेते हैं हालांकि ये सब अध्ययन आगे हम करेंगे ही संतुलन कहा प्रमाणित हो रहा जीवा है जीवावस्था में अब अगर भ्रमित मानव है यदि उसको तो समझ में नहीं आ रहा है ना तो नियम पूर्वक जीता है ना नियंत्रण पूर्वक जीता है और न ही संतुलन पूर्वक जीता है मानव में जो क्रिया पूर्णता घटती है तो अस्तित्व का कैसे घटती हो अस्तित्व में पूरकता का नियम है सहअस्तित्व है इसीलिए इसको सहअस्तित्व कहते हैं तो स अस्तित्व पूर्वक जीना की जब समझ आती है तो मानव में इसी नियम को पहचान होती है न्याय के नाम से है ना? पदार्थ अवस्था नियम पूर्वक जीता है है ना पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक एक पर्टिकुलर प्रेशर पर है ना भाप का रूप ले लेता है ये एक नियम है कहीं पर भी चले जाओ यदि इसको ताप को और दाप को यदि आप मिला देते हो तो वो भाप बन जाता है ना हिंदुस्तान का पानी भी ये काम करता है पाकिस्तान का भी करता है फिल्म डालेगा सब सुन ठीक नियंत्रण का क्या मतलब <coughs> एक आम का पेड़ होता है उसको बहुत सारा खाद डाल डाले तो क्या वो आम का झाड़ एक किलोमीटर लंबा बन जाता है या आम इतना बड़ा कर देता है कद्दू जैसा उसमें नियंत्रण है कितना भी सामान आओ जाओ जितना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही उसको कहा नियंत्रण जीवावस्था में देखोगे तो संतुलन प्रमाणित है ये तीनों प्रमाणित हो चुके हैं नियम नियंत्रण संतुलन है ना प्रमाणित है जीवावस्था में क्या प्रमाणित है जीव की संख्या जीव स्वयं तय करके जंगल में वनस्पति की संख्या पानी हवा इन सब के साथ संतुलन पूर्वक जीते है ना यहां तक कल्पनाशीलता नहीं है इनमें किसी में भी कल्पनाशीलता नहीं है इसीलिए कह रहे हैं नियम धन नियंत्रण धन संतुलन पूर्वक जीते हैं मानव में यह नियम की समझ आती है तो मानव न्याय न्यायपूर्वक जीता है बाई चॉइस तो मानव के लिए न्याय ही नियम है है ना तो मानव में तीन चीज प्रमाणित होना शेष है शे न्याय नियम के रूप में न्याय है जैसे आदमी को आदमी के साथ जीने का नियम ही न्याय है आदमी को प्रकृति के साथ जीने का नियम ही न्याय है तो न्यायपूर्वक ही नियम प्रमाणित होता है और नियंत्रण जब मेरे में प्रमाणित होता है उसको बोलते हैं धर्म धर्म क्या है एक नियंत्रण का बिंदु है मेरे में नियंत्रण क्या नियंत्रण है मेरे में मैं काय से काम करता हूं मेरा धर्म क्या है सुख और यह धर्म कहां प्रमाणित होता है परिवार में परिवार मूलक व्यवस्था में तो धर्म क्या है तो धर्म सुख है और यह सुख व्यवस्थापूर्वक जीते ही प्रमाणित होता है इसी में मैं नियंत्रित हूं यदि व्यवस्था नहीं होगी मैं नियंत्रण में नहीं जीता हूं यदि व्यवस्था का अभाव है और यदि समाधान का अभाव है तो व्यवस्था हो भी तो मैं उसमें जी नहीं पाऊंगा है ना तो धर्म का मानव में धर्म प्रमाणित होना है वो सुख और व्यवस्था के रूप में है और मानव ही जब संतुलन को समझता है तो सत्य की दृष्टि प्रमाणित होती है वो क्या चीज है सत्य का मतलब हुआ चारों अवस्थाएं जिए चारो अवस्थाएं जिए मतलब जीने देकर जीना जीने देकर जीना बराबर सत्य की दृष्टि सत्य क्या चीज है हजारों साल से हम लोग लो रोरे रहेगा रहे सत्य सत्य सत्य क्या सत्य है सभी को जीने देकर पदार्थ अवस्था जिये वनस्पति जिए प्राणावस्था जिए हिंदू जिए मुस्लिम जिए, सिख जिए महिला जिए पुरुष जिये सबको जीने देकर जीना ही सत्य की दृष्टि है ठीक है ना अभी ब्रह्मवश हम क्या सोच रहे थे जियो और जीने दो यदि आपका जीना पहले आ गया अगर उसको पहले हम सोचते हैं तो सत्य की दृष्टि नहीं है तो हमारा जीने का कुछ समझ में नहीं आया एक्सपांस की क्या मतलब इसका तो सबके जीने का अवसर खत्म करके भी हमारा जीना अभी तक पूरा नहीं हो पाया तो ये बात हमको समझ में आई सत्य की दृष्टि उजागर होने का मतलब है कि चारों उसका प्रमाण क्या होगा चारों अवस्थाएं फलेंगी फूलेंगी है ना उसमें क्या निकल गया यहां पति भी जिए पत्नी भी जिए बच्चे भी जिए, बुजुर्ग भी जिए, पड़ोसी भी जिए परिवार भी जिए देश भी जिए दुनिया भी जिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुत्ता बिल्ली चींटी ये सबको पहले जीने देते हैं और फिर अपने जीने का एक सही स्वरूप पहचानते हैं जो बिना किसी क्षति के काम काम करता है क्योंकि अस्तित्व अपने आप में सअस्तित्व है तो न्याय धर्म सत्य हजारों साल से हम लोग जो बात कर रहे हैं है ना ये न्याय कैसे प्रमाणित हुआ संबंध पूर्वक संबंध पूर्वक ही नियम प्रमाणित होते हैं सुख और व्यवस्था पूर्वक ही धर्म रूपी नियंत्रण प्रमाणित होता है चारों अवस्थाओं को जीने देकर जीना सत्य पूर्वक संतुलन प्रमाणित होता है कुल मिलाकर यह सब बात हुई ये सब समझ में हमको आया है ना जी क्या लगता है जितनी बात हमको अभी हमने सुनी पूरी समझ ली हाँ या ना कुछ सुनाई दी कुछ सुनाई नहीं दी कुछ समझ में आई कुछ समझ में नहीं आई और अधिक समझने की जरूरत है हा या ना? ना तो और समझने वालों के लिए एक विकल्प शिविर है एक मार्च से सात मार्च तक कितने लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वैसे मेरे पास नाम आ गए हैं, है ना जो लोगों के नाम अभी नहीं आए हों वो लोग भी इस डाल सकते हैं है ना विकल्प शिविर में क्या होने वाला है थोड़ा सा आपको बता देते हैं अभी कैसा है ये आपने शब्द सुने न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना है कैसे हम जिएं जिससे कि जो हम चाहते हैं वो पूरा हो ठीक है बात अभी आपको ये समझ में आ गया कि एक गलती से हम कर रहे हैं है ना गलती से मुक्त होके जीने की क्या विधि होगी अगर नौकरी नहीं करना है व्यापार नहीं करना है तो जीना है कैसे बच्चे को अगर डिग्री के लिए पढ़ाना नहीं है तो पढ़ाना कैसे है, है ना परिवार में यदि शोषण नहीं करना है तो पूरकता पूर्वक जीना है कैसे है समाज में यदि टोपी नहीं पहनानी तो टोपी पहनाए बिना जीना कैसे है उसके पूरे डिजाइन आपको एकदम व्यवहारिक इसमें अवगत होंगे इसका नाम होता है विकल्प शिविर ऐसे जीने की जगह कैसे जीना उसके बाद आगे होता है अध्ययन शिविर उसको आगे बात करेंगे है ना तो मैं सोचता हूं कि अभी मोटी मोटी बात यहां पर मैं अपनी इसको पूरी करता हूं और अभी हमारे पास आधे घंटे का समय है कृपया करके अभी कुछ मत दिखे प्लीज देखो क्या होता है ना कागज की दुनिया है एक कागज हाथ में आता है हिलडुल शुरू हो जाती है तो इसको आप अभी यहां से उठने के पहले थोड़ा ध्यान देंगे जरा उठने के पहले आप लिख के दो मिनट में दे देना कोई बड़ी बात नहीं है ना जाने के समय एक आदमी वहां खड़ा रहेगा देता लेते जाएंगे है ना इससे क्या पता चलेगा यही पता चलेगा कि हमको और कैसे ठीक से बताना चाहिए था ना? आपको कैसे ठीक से सुनना चाहिए तो जितनी बात अभी ये परिचय से बताई गई मुझे स्पष्ट ही है कि अभी आपके कुछ कुछ प्रश्न बचे हैं उसको मैं एक बार लेना चाहता हूं तो आके आगे के बाद खत्म हो जाए चाहे थोड़ा खाना और दस पंद्रह मिनट लेट खा लेना ये जो मैं है ये ही अमर है और ये शरीर यात्रा को क्यों स्वीकार करता है अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि उसको क्या होना है मैं का लक्ष्य क्या है समझदार होना क्रियापूर्ण होना हम बार बार ये शरीर ले इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमको समाधान नहीं हुआ है सुख नहीं हुआ जब तक सुख और, और समाधान नहीं होता है शरीर लेना हमारी बाध्यता है थोड़ा ध्यान सुनना जब तक सुख और समाधान नहीं होता है शरीर लेना हमारी बाध्यता है समाधान और सुख होने के बाद शरीर लेना हमारा उत्सव है खुशहाली क्या मतलब निकला शरीर लेने से कोई दिक्कत नहीं है है ना शरीर लेने से कोई दिक्कत नहीं है जब तक हम शरीर लेते हैं और हम समाधानित नहीं होते हैं तो हमारे लिए जागृति अनिवार्य होने से प्राकृतिक विधि से बार बार शरीर लेना हमारे लिए दबाव है हमारे लिए आवश्यकता है यह हमारे लिए बाध्यता है और एक बार समाधान संपन्न हो गए सुखपूर्वक जीने लगे व्यवस्थापूर्वक जीने लगे उसके बाद शरीर लेना अब छोड़ेंगे नहीं अपन उसके बाद शरीर लेना हमारे लिए पार्टी है, उत्सव है एंजॉयमेंट है तो ये तो ये तो झंझटी खत्म हो गया ये मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है मोक्ष यदि कोई चीज है तो केवल केवल भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है बरसों बरस हम भ्रम से मुक्त नहीं हो पाए हमको लगा कि ये जन्म मरण के चक्कर में परेशान है तो ना रहे बांस न, न बजे बांसों की छोड़ो तो हम पैदा होने से मुक्त होने के लिए हाथ पांव मारने लगे क्योंकि संसार माया आया ये तो कभी इसके सिद्धांत पकड़ में आने वाले नहीं और यहां पर कोई हारमोनी हो नहीं सकती तो हमने ये सोचा कि जन्म मरण का चक्कर ही आ जाए है ना से मुक्त हो जाए तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि हमने देख ही लिया था इच्छा मुक्ति भी एक प्रकार की इच्छा, इच्छा है इच्छा मुक्ति भी एक प्रकार की इच्छा है अभी देखिए मैं निरंतर हूं शरीर शरीर भी देखेंगे तो पंच तत्व हम बोलते हैं वो भी धरती में से बना वापस वापिस विलय हो गए धरती में वो भी निरंतर, अगर देखेंगे उसका मूल माल तो तैयार ही है अगर ऐसा एक चार्ट बनाऊ इसको मैं कहता हूं कि ये शरीर है ये मैं हूं और मैं शरीर के पहले भी हूं और मैं शरीर के साथ भी हूं और मैं शरीर के बाद भी हूँ शरीर भी जो है था वो शरीर के पहले भी कुछ तत्व के रूप में था शरीर एक रचना के रूप में है और शरीर जब एक आयु है उसके बाद ये विलय हो गया तो हवा हवा में चलेगी पानी पानी में चला गया मिट्टी मिट्टी में चलेगी इस प्रकार से शरीर का भी माल जहाँ था वहीं चला गया इस प्रकार से न तो शरीर कभी ख़त्म होने वाले और न कभी मैं ख़त्म होने वाले इतना सुंदर बात चिंता की बात ही मत करो आप अब ये कौन सा पॉइंट है क्या कहते हैं इसको इसको हमने इसको जीवन कहा मैं जीवन हूं मैं ही जीवन हूं और मैं ही जीवन हूं यह कनेक्शन पॉइंट कौन सा है बहुत बढ़िया इसको कह रहे हैं जन्म और इसको कह रहे हैं यह जीवन ही एक परमाणु है और यह परमाणु पूरे शरीर में भ्रमण करता है इसके बारे में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है दो ही बातों के मेरे पास प्रमाण नहीं है ना मेरे को अनुभव हो जाएगा तो बताऊंगा प्रमाण है कि नहीं लेकिन नागरा जी से हमने ये बात सुनी समझी ठीक और उसको उसको अभी हमारे में अनुभव के लिए तलाश है तो वो पता चलेगा क्योंकि इतनी सारी बातें हमको प्रमाणित होती दिखी रही है तो क्या कह रहे हैं ये शरीर में एक परमाणु ये पूरे शरीर में भ्रमण करता है क्या करता है और एक सेकंड में लाखों बार कर लेता है कितनी बार करता है पूरे शरीर में भ्रमण करता है कैसे करता है हमारी जो प्राण कोशिकाएं हैं, उन, उन दोनों कोशिकाओं के बीच में एक छेद होता है जैसे दीवाल को यदि आप जूम इन करोगे कोई मैग्नोना आप, आप मैग्निफाई करोगे तो थोड़ी देर बाद इस इस दीवाल में से आपको तमाम छेद दिखाई देने लगेंगे तो जो अणु हैं इसी प्रकार से कोशिकाएँ इन दोनों के बीच में छेद होती जाली होती इस जाली में से ये पूरा भ्रमण करता रहता है और जब वो कोशिका के पास से गुजरता है कोशिकाएं चार्ज होती रहती हैं, हम जिंदा रहते रहते हैं छोटी सी बात कर रहे हैं कि इसी जिस आकार का होता है उसी आकार के शरीर को चलाता है जब ये चलाना स्वीकार करता है इसको जन्म बोलते हैं गर्भ में पेट में चार महीने की आयु के आसपास साढ़े महीने तक ये जीवन इसको स्वीकार करता है जैसे स्वीकार करता है उसके लक्षण दूसरे जीवन को मां को पता चल जाते है टांग चलाता है हाथ लगाता है ना मारता है पीटता है सब शुरू कर देता है शरीर की एक आयु है आयु के बाद यह शरीर का विलय होना शुरू होता है क्षरण शुरू हो जाता है न तीस चालीस साल तक ये आप देखेंगे बीस साल तक ये ग्रोथ होता रहता है बीस से चालीस पचास तक ये यथावत बना रहता है ना और उसके बाद धीरे धीरे कोशिकाएं शिथिल होने लगती है इसका मतलब क्या कोशिका बनने की रेट कोशिका बिगड़ने की रेट एक समय तक बनने की रेट जो है वो ज्यादा रहती है बिगड़ने से बिगड़ने की हमेशा कांस्टेंट रहती है तो हम बोलते हैं विकास हो रहा है एक समय तक बनना और बिगड़ना दोनों बराबर रहते हैं तो हम बोल रहे हैं यथावत है और एक समय के बाद बनने की गति कम हो गई बिगड़ने की गति से तो हम बोलते हैं बुढा होना शुरू हो गया ठीक अभी ये मैं जो है इस आयु में क्या किया इसके आधार पर इसका नॉमिन क्लेचर होता है क्या होता है जैसे हम लोगों ने आइडेंटि कार्ड बना के रखे ना परसों बनवाए थे आपके आइडेंटिटी कार्ड आज उसमें आप फोटो लगाना आज उसमें फोटो चिपकाने का टाइम है ठीक है एक मानव जो है इस शरीर यात्रा में प्रॉपर्टी के लिए जिया प्रॉपर्टी इसमें कुछ भी मजाक नहीं है ना प्रॉपर्टी के लिए जिया प्रॉपर्टी में सबसे महंगी प्रॉपर्टी क्या होती जमीन फाइनली तो यही जमीन भूमि जो अपनी जिंदगी इस भूमि के लिए निकालता है है ना वो हमेशा आवेश रहता है दूसरों को भी आवेशित करता है करता है कि नहीं करता एक अच्छा वाला आदमी अपना बेटा अपना खा रहा पी रहा रह रहा है एक आदमी जिसको भूत चढ़ा रहता है वो तुरंत आता है तुमने प्लॉट लिया कि नहीं लिया प्लॉट लेकर रखो आगे बच्चे काम नहीं आएंगे प्लॉट ही काम आएगा ये भूत उसको छिपक जाता है तो प्रॉपर्टी के लिए जिंदगी को लगाया भूमि के लिए लगाया ऐसे शरीर को ऐसे जीवन को मृत्यु के उपरांत हम लोग एक नाम देते हैं उसका नाम होता है भूत इसमें कुछ भी मजाक नहीं हो रहा है सच्चाई बता रहा हूं आपको बहुत सारा मजाक जैसा लगता है लेकिन वास्तविकता है है ना? <coughs> तो अब दूसरा कोई पूछता है ये भूत लगते नहीं है ये भूत लगते रहते हैं भूत चिपकते रहते हैं है ना? भूत का मतलब ये है प्रॉपर्टी का भूत बना आवेश बना है ना संवेदनाओं का आवेश बना दूसरे के प्रभाव में आ गए है ना वो सारा होते रहता है तो ये भूत हो गया ठीक है दूसरा एक मानव प्रॉपर्टी में क्या रखा है जिंदगी का मतलब यार मैं और तुम और बस एक वही कौन एक पाइपर पीना पिलाना ही जिंदगी है तो शरीर यात्रा के बाद इसको नाम पड़ता है प्रीत सॉरी पिशाच कोई एक माना होता है वो जिंदगी को संवेदना ही मानता है सेंसेशन में पड़ा रहता है रूप में रस में गंध में है ना रूप में रस में गंध में है ना तो वो शरीर त्यागने के बाद उसका जो खुद ही स्टैंपिंग करते हैं हम खुद ही वहां को दूसरा नहीं बैठा है कि तुम्हारे बैठ टप्पा लगेगा आप खुद ही अपना पासपोर्ट वीजा बनाओ खुद ही स्टैंप लगाओ कौनसी लगानी और है ना तो ये भोगी प्रवृत्ति में जीता है इसको बोलते हैं प्रेत कोई जो है वो शरीर को सब कुछ मानता है और शरीर को के रूप को प्रधान मानता है तो रूप के लिए जिंदगी लगाता है पूरी शरीर यात्रा रूप को बनाए रखने के लिए मेकअप करता रहता है है ना इसको बोलते हैं चुड़ैल मे में कोई मेल फीमेल नहीं होता है ना बिल्कुल ठीक बात है अगर कोई बिल्कुल ठीक करें, जेंडर इसमें नहीं है जेंडर कहां है शरीर में है तो कोई महिला के शरीर को चलाया तो वो अपने आप को कहां पहचानता है चुड़ैल में और कोई पुरुष शरीर चलाया तो चांडाल ये सही है इसमें कुछ भी झूठ नहीं कह रहा हूं बाद में मत कहना कि हम तो सोचे मजाक कर रहे हैं आप और लपट गए सच्चाई है प्रमाण क्या है? ये बहुत अच्छी बात कौन भाई साहब ने कहा ये? बहुत बढ़िया प्रमाण पूर्वक ही भैया बात होनी है देखो मैं तो देखते से पहचान जाता हूं कि किसको कहां भूत लगा चेहरा देख के तुरंत भूत पता चल जाता है किसी को सलमान खान का भूत सवार है किसी को अमिताभ बच्चन का भूत सवार है किसी को सचिन का भूत सवार है भूत लगते नहीं ऐसा नहीं लगे रहते हैं। है ना इसका प्रमाण है पूरा प्रमाण है एक भूत दूसरे को चिपकता ही है उसको भगाने की भी विधि है हमारे पास ये शिविर क्या है भूत उदारो प्रोग्राम ठीक है कोई एक मानव ऐसा भी होता है जो सोचता रहा कि मेरे परिवार के लोग सुखी रहें अपने परिवार को सुखी करने के लिए ना समझी है समझ नहीं है लेकिन चाहता रहा यार लोग सुख से रहें उसको हम लोग बोलते हैं पितृ शरीर त्यागने के बाद उनका नाम होता है पितृ हम नाम देते हैं वो तो फिर कोई अगला शरीर लेके आगे चले गए हम वो याद करते रहते हैं हम अब, हम माना जाती है उसको इस प्रकार से पहचानती है तो परिवार के सुखी होने के लिए काम किया सुख समझ में नहीं आया तो उसको पित्र कहा कोई मानव ऐसा भी है जो खुद समाधान समृद्धि पूर्वक जीता है है ना और उसको पता चला कि वो न्याय पूर्वक जीता है न्याय पूर्वक जी पाया और हर आदमी जी सकता है तो मानवीय शिक्षा और शिक्षा और व्यवस्था के लिए काम करता है है ना मानवीय शिक्षा मानवीय व्यवस्था के लिए काम करता है उसको शरीर त्यागने के बाद हम लोग देवता के रूप में जानते हैं ये होते सब जीवन ही है। किसी जीवन में कोई अलग से शक्ति आती है ऐसा नहीं है ये सभी में ये साधन तो शरीर ही है जब भी ये कुछ काम करेंगे तो शरीर के साथ ही कर पाएंगे लेकिन इनका नॉमिन हम डालते हैं उनके किसी किए गए कार्य व्यवहार से यदि कोई मानव है ना अपनी पूरी शरीर यात्रा को परंपरा की पूर्णता के लिए लगाता है है ना आचरण की पूर्णता हो परंपरा की पूर्णता हो उसको हम लोग बोलते हैं दिव्यता दिव्य मानव अभी एक एक एक बहुत ही अच्छे से इसको समझ सकते हैं हमारे को कोई दूसरी फैकल्टी ऐसी नहीं है जो आपको भूत बना दे आपको देवता बना दे कोई दूसरी फैकल्टी नहीं है हम ही ब्रह्मवर्ष भूत बने जीते हैं और है ना अपने देवताओं को उटपटांग तरीके से पहचानते हैं अभी देखिए कैसा है फिर से थोड़ा कड़क पत्थर लगाकर सुन लेना है ना हमने अपने देवताओं की पहचान अपने आधार पर कर रखी है किसी को भांग खाने का शौक है तो उसका देवता भांग खाने वाला किसी को कबड्डी करने का शौक है तो उसका देवता मल्ल युद्ध करने वाला किसी को दारू पीनी है तो उसका देवता दारू पीने वाला हम स्वयं ही अपनी समझदारी के आधार पर किसी लाइन में खड़े हैं रंग के लाइन में रूप की लाइन में जाति की लाइन में और उस लाइन में जो आगे है सबसे आगे उसको देवता मानते हैं और हमारे से जो आगे है उससे कंपटीशन करते हैं पीछे वाले बोलते आ जा आ जा तू भी आ लाइन चेंज कर देते हैं हमको समझ में आता है देवता तो ये है है ना तो मैंने पहले ही कहा कि हम सब तो अभी देवता को समझ ही पाए हैं ठीक तो अपनी योग्यता के आधार पर जो प्रॉपर्टी के लिए जीता है उसका देवता कौन है अभी कौन होगा उसका ठीक बात है जो भी प्रॉपर्टी के लिए जीने वाले लोग हैं वो हमारे गॉड फादर है, है, तो है।, है हमारी अपनी पूरी शरीर यात्रा का क्या हमने सदुपयोग किया ठीक अब अगला शरीर कैसे लेते हैं वो भी एक प्रश्न है उसका उत्तर कर देते हैं आप स्वयं ही आप स्वयं ही है ना जब शरीर को त्यागते हो तो आप पूरी शरीर यात्रा का मूल्यांकन करते हो जैसे फिल्म में फ्लैशबैक बैक होता है सेकंड दो सेकंड मिनट दो मिनट में आप पूरी शरीर यात्रा का मूल्यांकन करते हो कोई करवाता नहीं है जैसे अभी ये घटना पूरी हो रही है कि अभी हमारा शिविर पूरा हो रहा है ये शिविर पूरा हो रहा है तो आप खुद ही मूल्यांकन कर रहे हो कि सात दिन में हमने क्या पाया आना ठीक था नहीं था किसी को बोलू की नहीं बोलूँ की हाँ कि, कि टाइम वेस्टेज हुआ या अच्छी बातें हुई क्या हुआ क्या नहीं हुआ पहले दिन से लाकर अभी तक आप रिव्यू करोगे कर आप आप देखिए आप जब घर जाओगे रास्ते में चुपचाप सोचते सोचते जाओगे कि कुछ आना फायदेमंद रहा या नहीं रहा ठीक इसी प्रकार से ये शरीर लेना भी एक घटना है एक महत्वपूर्ण घटना है छोड़ना भी एक महत्वपूर्ण घटना है तो ये जीवन स्वयं ही अपनी पूरी शरीर यात्रा का मूल्यांकन करता है और जो निष्कर्ष बनता है उसके आधार पर वो अगली शरीर यात्रा का स्टार्टिंग बनता है क्या बनता है अगली शरीर यात्रा का स्टार्टिंग कहां से आ गया पिछली शरीर यात्रा का मूल्यांकन है ना मूल्यांकन को जीवन में स्टोर हुआ शरीर का पूर्णता हो गया उस मूल्यांकन अनुसार अनुकूल परिस्थिति का चयन होता है कैसे होता है यह मैं ही करता हूं करता हूं नहीं होता है वाली बात है अब मूल्यांकन में करता हूं उस मूल्यांकन पूरी जिंदगी का निचोड़ है वो यानी कि मैं आखिरी मूल्यांकन को ठीक कर लूंगा ऐसा नहीं हो सकता तो जो कुछ हम जिए हैं उसके आधार पर मूल्यांकन होता है मूल्यांकन का निष्कर्ष हमारे चित्त में स्टोर होता है चित्त में स्टोर होने हो जाने के बाद वो जीवन में जो आशा विचार इच्छा है वो थोड़ी हाइबेनेट होती है अगली शर के लिए ये जो निष्कर्ष था ये अब अनुकूल परिस्थिति को ऑटोमेटिक जैसे पानी कैसे धलान से वहां बहता है हवा कैसे इधर से उधर बहती है प्रकाश कैसे ऐसे चलता है ठीक इसी विधि से नियम विधि से कोई करता नहीं है वो होने वाली बात है जैसे इसी गांव में आप आए हो हो सकता है आप में से कई लोगों ने सिगरेट पीने वाले को ढूंढ लिया हो हमको नहीं मिला हो सकता है कोई एक आदमी ऐसा हो जिसने दारू दुकान ढूंढ लिया हो यहाँ तो कैसे ढूंढ लेते हैं हम है ना हम जैसे होते हैं उसके अनुसार अनुकूलता को हम ढूंढते ढूंढ ही लेते हैं प्रतिकूलता को हम खुद ढूंढ लेते हैं है ना इसी विधि से अगली शरीर यात्रा होती है इन सारी शरीर यात्राओं का कुल मिलाकर कुल मिलाकर सार क्या है न्याय धर्म सत्य सत्यपूर्वक हम जी पाएं और जागृति को पाएं और जागृति की परंपरा में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को इन्वॉल्वमेंट को ठीक ठीक पहचान पाए ठीक है जी मुझे लगता है कि पहले सत्र के लिए हिसाब से बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और ये निश्चित मानिए बहुत सारी चीजें अभी आपको सुनना है है ना तो ये निष्कर्ष मत बनाइएगा जाते समय एक ही एडवाइस है कि हमारा तो होलिया जी हमारा शुरुआत है क्या है यदि आपके पास कोई भी प्रश्न आते हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं संडे के दिन यहाँ पर एक कॉल होता है सुबह साढ़े से साढ़े आपके जो भी गोष्ठी प्रभारी हैं उनके नंबर पे आप कॉल करके कभी भी प्रश्न कर सकते हैं एवरी डेज़ एवरी संडे सिक्स थर्टी टू यदि आप कनेक्टेड रहेंगे आप पूछते चले जाएंगे आपके प्रश्न के उत्तर होते चले जाएंगे यदि आप पूछना बंद कर देंगे तो आप किसी प्रश्न के सामने ढेर हो जाएंगे और थोड़े दिन में आपको लगेगा कि ये सब अव्यवहारिक बातें थी फिर साल दो साल चार साल में कभी संयोग बनेगा फिर मिलोगे फिर दो चार पांच साल दस साल में मिलोगे ऐसे जिंदगी जाया हो जाएगी क्योंकि जिंदगी काटना बहुत आसान है जिंदगी काटना बहुत आसान है आप जैसे अभी है ना जी रहे हो वैसे आप काट सकते हो जिंदगी आपको काटने ना दौड़े उसके लिए अगर दीदी काम करोगे तो आप समझने वाले हो यदि ये निष्कर्ष लेके जाते हो तो समझे हुए को ढूंढना ना पहचानना उसके साथ संबंध बनाकर रखना किसकी जिम्मेदारी है आपकी है कि मेरी है आपकी है। जो लोग भी आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे है ना हमारे से और भी ज्यादा समझदार लोग हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं आप ढूंढिए अगर आप आप बना के रखते हैं निश्चित मानिए आपको हजारों प्रश्न आने वाले हैं और यदि आपने उन प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर नहीं लिये तो आप लाइन से वापस डिरेल होने वाले हो तो क्या निष्कर्ष बनना चाहिए समझना हमारा पूरा हुआ या शुरू हुआ ठीक समझना का पूर्णता कब है जब वो प्रमाण को हम प्रस्तुत कर पाएंगे है ना तो मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद नमस्कार कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए भाई फटाफट गले लगाना आपको गले लगा जाओ कोई दिक्कत नहीं नमस्कार कर पहले सब लोगों से ठीक है जी हाँ जी आप दीदी बताइए आप अब खाना वाना खाना हो तो बताओ मैं एक देव मानव गले लगा रहा हूँ मानव को लगा लो भाई इतने पर्याप्त <laughs> ठीक है ना ठीक है भैया मूलक व्यवस्था अभी परिवार परिवारक व्यवस्था का सिद्धांत क्या होगा अस्तित्व में जो व्यवस्था है अस्तित्व में जो व्यवस्था है है ना? उस उस व्यवस्था के साथ जीने के स्वरूप को पहचानना ही परिवार मूलक व्यवस्था है ठीक है नहीं बात? तो ऐसा हम कर सकते हैं एक मिनट एक मिनट ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग भी अभी जिनके पास लंच के बाद समय हो फॉर्म भरने के बाद लंच करेंगे आप तो परिवार मूलक व्यवस्था पे एक विशेष सत्र लंच के बाद तीन बजे हम रख सकते हैं जो लोग भी उसको अटेंड करना चाहो कर सकते हैं एक घंटे का सत्र बाकी रेडियो सुन लेंगे तो सभी को नमस्कार फॉर्म भरने आप लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से सुना अभी कोई जाएंगे नहीं पांच मिनट में फॉर्म भर देंगे बहुत बड़ा नहीं है हाँ और गेट पे बेटा जी खड़े है उनको फॉर्म देके जाए